गुरु पद वंदे गुरुपद्वंद चैतन प्रभु बंदेता नंदनंदनंदन बंदेराधिका चरणोदय गोपीजन गोपीजनो बिंद वन मनोहर वांचा कल्पतरु ंचाकतरोपा सिन्ता पावैष्णवभ्यो नमो नम मूक पंगुति यम वंदे परमाधवृंदा तुलसीदे वै पिया वै केशवश्च स्नभत्पति देवी नमः नारायण नमस्कृत नरोत्तम देवी सरस्वती वैसम तथोजयोधी संकीर्तने गौरीय गौरीपत्र प्रकाशने गुरु सदात गुर्भक्ति भोक्तिमदय सदा तेथास पिभवन्नमोह तीथास्प भीरछता हम पनुतपालीपूत वंदे महापुरषते चरनांदक्ता दुस्तज सुशीतरजक्ष्यम धर्मीष्ठ अर्जवचसा जरण्यम मीगदीत बधा बद वंदे महापुरशते चरना यत्दपल्लवनकूर्जित गपवधु स्वदर्श पूर्णानुरागर साराधिका सारा कदा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभुनतानंद सदत गाधर शिवा सदी गौरवभक्त कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभुनतानंद्रियातदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे आजानुलबित भुज कनका बतु संकीर्तन कवितरो कमलाताक्ष विश्वरु दिज बरोगर पालो वंदे जगत प्रिय करो करुण बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रा सुरा सुरीबो दिव्यूपुक्ति मुक्ति दासी भावानूपे नदा नंगातरंगरमणीयजटा कलाप गौरी नारायणो नारायण प्रियमदापहार वरान से भजीशनाथ बागीसजस्वी लक्ष्मीस भक्ष यसदेह षिंगम भजे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे अहम नापितता करना निश निशयन ना ना मनोरथ दीया क्षण भग निद्रा दैवतातरचना ऋष्योपिदे जुष्मा प्रसंग विमुखाइ संस जुष्मासंग विमुखाइ सं अहम न पिताशनशया न मनोरथ धिया क्षण भगन निद्रा दही वह रचना योपी देवा जुष्मा प्रसंग विमुखा संस जुष्मा प्रसंग विमुखाइ संसर शिशिर भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को पाजी ने बताएं अनर्थ रहते हुए कृष्ण भजन शुरू नहीं होते शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जी ने कहते हैं अनर्थ रहते हुए कृष्ण भजन शुरू नहीं होता अनर्थ सबसे बड़ा चीज है जब तक अनर्थ हृदय में रहे तब तक, तक तब तक वास्तव हरिभजन शुरू नहीं होता श्री लो सरस्वती ठाकुर बताते हैं ये अनर्थों को हटाने के लिए आप अगर पूरा जिंदगी बाजी लगा दिया और कुछ हुआ नहीं तो उसमें फायदा क्या है आप अगर अनर्थों को हटाने के लिए पूरा जिंदगी को खराब कर दिया पूरा बेकार नष्ट हो गया अनर्थ जो हुआ अनर्थ जो है हुआ ही नहीं हरिवजन हुआ ही नहीं उसमें क्या फायदा खूब जल्दी अनर्थ को हटाने के लिए जो प्रोसीज़र है उस रास्ता पे चलना है पहले भी बहुत बार बहुत सारे ये सब सिद्धांत तो चर्चा कर चुके हैं अनर्थ हटाना बहुत बड़ा बात नहीं फिर भी बड़ा अनर्थ तो हटाना कोई बड़ा बात नहीं ऐसे हट जाए फिर फिर भी इट्स ए ग्रेट प्रॉब्लम फिर भी ये सबसे बड़ा बात बनके, फिर भी ये सबसे बड़ा बात बनके, फिर भी ये सबसे बड़ा बात बनके बन हमारा सामने रह गया समाधान हो नहीं रहा ब्रह्मा जी का कहना है तत्व तो तो चर्चा हो नहीं पाया अच्छा से बड़ा दुखी हुआ मैं आज वो सब ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी का कृपा हो तो चर्चा हो पाएगा पहला बात तो ये है अनंत काल से अनंत जीव ये संसार चक्र में भ्राह्म्यमान है कोई रोक टोक नहीं है घूम रहा है अनंत काल से इसका कोई विराम नहीं है इसका कोई जो बस स्टॉप बंद होना ये हो नहीं पा रहा है सबसे बड़ा प्रॉब्लम और पहले भी हम चर्चा कर चुके जो आत्म वस्तु है आत्मवस्तु का ऊपर अनात्म वस्तु का कोई प्रभाव होनी नहीं चाहिए आत्म वस्तु जो है हमारा ये आत्मा शुद्ध आत्मा इसका ऊपर अनात्म वस्तु का जो प्रतीति रिफ्लेक्शन उसके द्वारा जो हम भयभीत हो जाते हैं यह संभव उचित नहीं ये होने से हम एक दो एक उदाहरण दें उदाहरण के द्वारा ये बात को हम स्पष्ट करें फिर भी सातोकारों ने ऐसा उदाहरण दिए जैसे आसमान में सूरज है और जलाशय में सूरज का जो बिंब ऊपर से उसका प्रतिबिंब अंदर गया है पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ता वो सूरज है पूरा के पूरा दिखाई पड़ रहा है कि ये सूरज सूरज आसमान का सूरज इधर है लेकिन सूरज जलाशय में रिफ्लेक्टेड हुआ लेकिन जलाशय का पानी का द्वारा इसका कोई स्पर्श नहीं हुआ प्रभावित होना संभव नहीं लेकिन लगेगा ऐसा सूर्य अंदर है हवा आ रहा है पानी ऐसा ऐसा कर रहा है बोले सूर्य कांप रहा है जैसा वृक्ष है एक कोई जलाशय का निकट कोई वृक्ष है खड़ा है वो वृक्षों का रिफ्लेक्शन पानी में गया और पानी का जल जब हिलना शुरू कर दिया तो लगेगा वृक्ष भी काप रहा है लगेगा लेकिन वास्तविक वृक्षों का कोई नुकसान हुआ ही नहीं कैसे ही लेगा संभव नहीं सप्ने अनर्था गमो यथा सपनों में कभी कभी सपना देखते हो सपनों में कई चीज आता है डर दिखाता है भयभीत हो जाते हो सपने में जैसे आप बहुत कुछ देखते हो लेकिन उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जिस्टेंस है नहीं है कोई देखते हो सपने लेकिन जब सपना देख रहे हो इट सेम्स लगेगा कि एकदम 100% परसेंट परफेक्ट वही उसी बात को हम देख रहा है हम आंखों का हम देखा आंखों का सामने ऐसा ऐसा होते देखा एक व्यक्ति गोद्रूम का उधर और पेंट का काम करता है सुबह में भयभीत होकर हमारे पास आया ऐसा करते हम क्या हुआ भला महाराजा सपने में देखा जो काली मैया मेरा सर को पूरा ऐसा तरवाल है उसको तो पूरा काट दिया खाना दे हमारा गला कट गया हा करके हम चिल्ला रहे जब जागा तो देखा पोश काली जो है पोषकाली जानते हो पोषकाली का ढाक बाज रहा है पोषकाली जो है पोषकाली पोषकाल में पुष महीना में काली पूजा होता है पर जब जागा तो देखा सचमुच काली का जो ढाक बाजरा है इसका कारण क्या है हम उसका कारण उसको बताएं उसका लाइफ का साथ जोड़ा हुआ कारण है वो तुम्हारा कोई मतलब का काम नहीं पुरुषोत्तम धाम पे श्री चैतन्य उसमें एक पुजारी ओ रसी करने वाला वो पुजारी मंदिर का पुजारी रसी पुजारी मैंने रसोई करने वाला जो ठाकुर है ओड़िया उड़ीसा का वो उड़ी आके वो, वो सात दिन तक बहुत रसोई फुसी किया बहुत कष्ट किया उसके बदले में उसको तंखा मिला कोई कापड़ दिया कोई गमछा दिया सारे दिया पैसा पैसा इकट्ठा करके ओ झोली पे बांध के रखा है रात को सुबह में निकल जाएंगे गांव को चले जाएंगे और रात को सो, सोते समय सोते सोते रात को बारह एक बजे चिल्ला रहा है लूट गया लूट गया हमारा सब लूट गया अब ले लिया हमको डाकू डाल सब चिल्ला रहा है सब आदमी भाग चो सोया था तो क्या हुआ तो जागा बोला हमारा सब लूट गया कान लुट गया देखा कुछ नहीं हुआ हम सपने में ये सब देखा लेकिन पक्का एकदम 100 परसेंट लगेगा वो एकदम पक्का चीज है दो ब्रह्मचारी सोया हुए है एक नीचे में चौकी का नीचे एक चौकी का ऊपर शिला भक्ति वालों तीर्थ महाराज का ही आश्रित बोलता है वो लोग जो भी है और सोते सोते एक आदमी सपने देख रहा है कि हमको भूत पकड़ा और नीचे वाला जो सोया हुआ है वो सब सपने देख रहा है वो वो चोर पकड़ा ऐसा दोनों दो सपने देख ए टाइम एट एट एक ही समय बड़ा अद्भुत जो लोग था उधर वो पागल हो गया हंसते हंसते ऊपर वाले जो है चौकी पर सोया हुआ है वो देख रहा है कि हमको भूत पकड़ा और नीचे वाला जो वो देख रहा है हम हम चोर पकड़ लिया चोरी करने आया बात वो ऊपर से चिल्ला रहा है झोंकी का ऊपर था चौकों पास से भूत भूत करके हमको पका बोल के ऊपर से नीचे गिरा किसका ऊपर गिरा जो ब्रह्मचारी नीचे था वो बोला ये चोर पकड़ा बोले जोर से एकदम पकड़ के रखा है दोनों चिल्ला रहा है भूत भूत वो बोला चोर चोर इस मैंने सपने में ये आश्चर्य चीज ये आप बोलोगे झूठा ये झूठा नहीं झूठा ही है लेकिन सच्चा जैसा लगेगा ये सब जो दो एक कहानी हमने भूला है ये इस बात को स्पष्ट करने के लिए जे आपका अंदर में जो शुद्ध आत्मा है वो आत्मा का अंदर जो दुनियादारी का जो जितना सारे कष्ट दुख जितना सारे मान अपमान उसका जो प्रतिफलन हो रहा है एक्चुअली आत्मा को प्रभावित होना नहीं चाहिए आत्मा प्रभावित क्यों हुआ है आत्मा को प्रभावित होना नहीं चाहिए वास्तविक पक्ष माया के कारण ही यह सब होते रहता है दूसरा कुछ कारण है नहीं इसमें जैसे ये श्लोकों के द्वारा वहांता है तरह तरह की योजना प्लान प्रोग्राम अगले साल हम ये करेंगे दूसरे साल हम ये करेंगे थोड़ा यार पैसा इकट्ठा करेंगे वो करेंगे फलाना ऐसा करके प्लान एंड प्रोग्राम गोइंग ऑन एक एक करके प्लान प्रोग्राम जा रहा है पूरा सुंदर लेकिन उसका प्लान प्रोग्राम सच्चा होगा कि नहीं ये जानता है लड़की को शादी दे ठीक है लड़की का शादी तैयार हो गया बस बनचाल हो हो गया, हो गया। दैवों के द्वारा संगठित घटना हो रहा है और सारे जीवत मा सुखी कभी कभी दुखी कभी सुखी ऐसा हो रहा है और इस रोको में विश्वास विशेष करके ध्यान देने वाला बात तो यह है जो जुस्मा प्रसंग विमुखा इहो संसरण बड़ा ध्यान देने वाला बात वास्तविक विचार ये है कि संसार जीवों का स्वरूप नहीं है आप संसार कर रहे हो आप संसार कर रहे हो ना लेकिन जीवों का स्वरूप में संसार बोल के कुछ वस्तु है ही नहीं आप कहां से संसार कर रहे हो से संसार आ गया इसका उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने बताया जुष्म प्रसंग विमुखा यो संसरण मतलब हे ठाकुर जी आपका जो प्रसंगो के प्रसंग विमुख है जो आपका नाम आपका धाम आपका परिकर आपका वैशिष्टो आपका स्वरूप आपका नाम आपका धाम कुछ चुनना नहीं चाहता विमुखा जस्ट ऑपोजिट विमुखा जो उस दिन एक श्लोक बताया था ना हम इस दिन इस श्लोक में बताया था जितना सारे जीव है विमुख जीव ये सब विमुख जीवों को उन्मुख करने के लिए भगवान का निजी जन साधु संत जो है विचरण करते रहते हैं विचरण करते रहे ये चर्चा किया काल न परशु चर्चा किया था और ये जो जुश्मत प्रसंग विमुखा यो संस्रण थी आपका प्रसंग विमुख जो है आपका प्रसंग जो विमुख होता है उसका ही संसार लाभ होता है संसार किसका होता है संसार किसका होता है किसका लिए संसार है बोले जिसमत प्रसंग विमुख है यहाँ संसरतीसरंती संश्री संश्री अर्थात गमन अर्थे, गमन श्री अर्थात गमन इसमें गमन गम धातु है, गमन मीनिंग होता है गमन श्री संसार में गया संसार के संसार में गया उसका मतलब संसार में गया संसार उसका नहीं संसार में गया संसार एक अद्भुत जगह है जो तुम्हारा नित्य जगह नहीं है लेकिन यही लगेगा हमारा नित्य जगह ये तुम घूमने के लिए आए आयो जैसा मुझदिन बताया था पांथो साला में पांथो साला में जैसे बहुत सारे पथिक आते रहते हैं कभी आते जाते रहते हैं ना साला में पोथिक आते जाते हैं वो तो उसका काम ही है रास्ते में चलना शुरू कर दिया क्लांत तो हो गया हमारा रात हो गया थोड़ा विश्राम ले लें साला में जैसे पथिक अपना विश्राम मनाते हैं विश्राम कर ले थोड़ा सुबह में चले जाएंगे ऐसा जो विचार करके पांच सला में रहना शुरू कर दे ये तुम्हारा जो संसार है ऐसा ही है दो पथिकों का मिलन हुआ उसके बाद थोड़े देर बाद वो चला गया उत्तर दिशा वो चला गया दक्षिण दिशा हो गया छुट्टी जितना समय तक मुलाकात हुआ बातचीत हुआ संबंध हुआ प्रेम हुआ उतना तन तक उतना समय तक बाकी तो ये चला गया इधर और ए चला गया उधर बस देखा नहीं वो पांथों शाला में जैसे पथिकों का एक दूसरे का साथ जो संबंध बन जाता है थोड़ी देर के लिए यह संसार को ऐसा ही सोचो ये संसार को ऐसा ही सोच के रहना नहीं तो रोना पड़ेगा बहुत रोना पड़ेगा और बंधन दशा ऐसा हो चक्कर काटते रहो इस जन्म दूसरे जन्म दूसरे जन्म तीसरे जन्म चलते रहो करोड़ों करोड़ों साल से अनंत काल से जीव सब चलते रहा है किसी का अंदर में यह क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि ये जो मेरा शरीर है ये आपका शरीर है महाराज ये हमारा जन्म का पहले कहां था यह क्वेश्चन आता है किसी का अंदर किसका अंदर आता है बोलो किसका अंदर आता है सब माया में पड़ा हुआ है किसका अंदर किसी का अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है कि महाराज ये हमारा क्वेश्चन है मैं जन्म का पहले कहां था यह मेरा क्वेश्चन है और ये शरीर छोड़ने के बाद भी कहा जाए ये दोनों क्वेश्चन वाइटल क्वेश्चन जब तक आपका हृदय में पैदा नहीं हो तो आपका आत्मजिज्ञासा रूपी जो विषय है उसका उन्वेष नहीं हो सकता और जब तक आपका आत्मो आत्मो आत्मजिज्ञासा उन्वेष नहीं हो तब तक आपका मंगल का रास्ता मैने मुक्ति का रास्ता खुलेगा नहीं एक दूसरे के साथ लिंक हुआ लिंक है बड़ा जबरदस्त लिंक जुष्मत प्रसंग विमुखा यह संसरण थी इस जगत में यह संसार में कौन आता है बोले जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसरण थी आपका प्रसंग विमुख जो जीव है उसी का लिए संसार और किसी का ये संसार नहीं मुक्त जो है परम मुक्त मुक्त परम मुक्त जो है वो तो ठाकुर जी का सेवा में ही लगे रहते सुबह में एक सुंदर श्लोक बताया था उस श्लोक का हम चर्चा करेंगे बोला था लेकिन कर नहीं पाए लिए अभी है वहां बताया था सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवत में सुंदर बताया एक बड़ा सुंदर उदाहरण देखे बोले ये बद्ध जीव क्या अनंत काल जाएगा बोले ना ऐसा कोई बात नहीं इसीलिए तो भागवत जी का भागवत जी इस जगत में अवतीर्ण हुए किसलिए भागवत जी महापुराण का इस जगत में अवतीर्ण होना साधु संतों का इस जगत में अवतीर्ण होना शास्त्र ग्रंथो सारे इसका अवतीर्ण होना हरिनाम का इस जगत में आना इसका महाप्रसाद जगत में आना वट इज द रीजन बिहाइंड इट इसका पीछे कारण क्या ठाकुर जी महाप्रसाद को भेज दिया ठाकुर जी हरिनाम को भेज दिया ठाकुर जी सारे पुराण को भेज दिया ठाकुर जी संत महात्मा गुरु जी को भेज दिया ठाकुर जी भागवत जी महापौर सारे क्या कारण है बोले मजेदार कारण है जैसे कीर्तन में भक्त में ठाकुर सुंदर बताया कीर्तन में कीर्तन करते हो आनंद के साथ कीर्तन करो कीर्तन में सर्वसिद्धि होगा गुरु वैष्णव हमको बताया कि महाराज वो कीर्तन में जो गुरु वैष्णव जो कीर्तन लिखा है वो कीर्तन का अंदर बड़ा भारी पावर है अब अपने मनमानी कुछ बोलते रहो कुछ फायदा नहीं लेकिन वो महाजनों का कीर्तन को आप करते रहो उसमें बड़ा भारी पावर है हमारा गुरुवर्ण ने हमको सिखाया ये मत सोचो कि कीर्तन कीर्तन तो है ही है इसका अंदर इतना शक्ति है कीर्तन को, को आप गाओगे उसका साथ साथ आपका अनुभव आएगा अगर अपराध नहीं किया है तो अगर अपराध नहीं किया है तो कीर्तन करने के साथ आपका सिद्धि होगा कीर्तन ही आपको ले बाबा जी महाराज साक्षात उदाहरण है गुरु जी बोलते थे कीर्तन करते सिद्धो ऐसे तो सिद्धो महात्मा है नित्य से आए आश्चर्यवाद है कीर्तन करते सिद्ध कीर्तन मंद नहीं होता कभी माला पे कभी इधर कीर्तन करते आंखें मूत कर हा कीतन करते कर भक्ति मीन ठाकुर जी ने सुंदर कीर्तन लेखा कनो माया जाले जाव मिनो नहीं जान बद्ध रबे तुम चिर दिनो कितना सुंदर कीर्तन आर कया जाते छीव मीनो नहीं जानो बद्ध हो रे तुम चिर दिनो अति तुच्च भोग अस बंदी होई माया पासे माय पे अतीतोच्चे बंदी हुए माय पे रही विकृत भावे दंद यथापराधीन आर केनो माया जाले परेशो जीवो मीनो नाही जानो बे रुमी तुम मीन मतलब मात मछली मीन का मतलब मछली हे जीव रूपी मीन तुम ये जो ऐसा ऐसा कर रहे हो आर कहो माया जाले हे मीन तू तो जाल में क्यों गिर रहे हो जाल बिछाया ना मछुआरे ने जाल बिछाया और मछली ऐसा ऐसा ऐसा कहते जाल में फंस जल में फंस गए इसलिए ठाकुर भक्ति भक्तिविनो ठाकुर जी सुंदर की कित, एक कीर्तन का साथ साथ आपका दिमाग घूम जाएगा सारे संसार फीका पड़ जाए अरे महाराज क्या संसार है आजब की संसार है जबकि आज है काल नहीं है कैसा बात है इसी कोई में सच्चा मन के बैठा तो वक्त में ठाकुर का कृष्ण का यह माने हैं हे जीव रूपी मेन आप क्यों माया का जो ट्रैप है माया का जो जाल है इसमें क्यों फंस रहे हो क्या कारण है आप जानते नहीं हो तो इसमें फंस के रह जाओगे बड़ा बुरी हालत हो जाएगा मालूम नहीं है आपको यू कैन नॉट रियलाइज इट और ठाकुर जी इतना कोरोनामय है जो कोरोना करके ये जीव जीव रूपी जो मीनों को जीव रूपी जो मीन इनको ये जड़ संसार की जो समंदर है ये समंदर से उठाने के लिए ज्वा ठाकुर जी एक, एक करके टोप लगाया टोप जानते हो ऐसा करके लगाया चारा लगाया जैसे मछली ऊपर आ जाए ठाकुर जी ने इच्छा करके गुरु वैष्णव को भेजा महापुरुषाद को भेजा शास्त्र ग्रंथो भागवत जी महाप्रणा आदि सब धाम को भेजा नाम को भेजा सब किसने बोले इसलिए भेजा कि ये एक बहाना इसको देकर जीव को एक लज्ञ या चारा गया उठा ले ठाकुर जी ले जाएगा धाम को समझा मेरा बात एक एक करके जीवों को उठा अपना धाम पे ले जाने का वो बहुत सुंदर रास्ता रचा है लेकिन जीप भी इतना बदमाश है इतना चालू है बोले ठाकुर जी का वो जैसे उस दिन बताया था ना हिसाब सिखाने लगे मास्टर जी आया बड़े छोटे भाई चिल्ला रहे हैं बड़े भाई वो बेटा बदमाश मास्टर तेरे को हिसाब सिखा देगा बिल्कुल मत बोल अरे हिसाब सीखने से तेरा नुकसान है कि फायदा है वो बेटा मास्टर बदमाश वो हिसाब सिखाने के लिए आया है हिसाब नहीं सीख है उसे चालाकी करके बोला है। गंगा का किनारे लेके गया हिसाब तो नहीं सीखेगा इतना बुद्धू है बदमाश है तो उसको बोले मास्टर जी बोले देख तो उधर एक, एक, एक, एक किस्ती चल रहा है ना बोला है एक उधर भी एक है कितना हुआ है? वो दो हुआ उधर भी एक है देख तीन ऐसा करके गिनती सिखाना और छोटे इतना बदमाश है बिच्छू है बोलना जरूरी बड़े भाई भैया मत बोलना वो बेटा मास्टर तेरे को हिसाब सिखाने के लिए आया तो मेरा भी हाँसी लग रहा है कि मैं क्या आप लोगों के हिसाब सिखाने आया हूं आप मेरे को गाली दे रहा क्या हिसाब से आपका गंडगोल हो जाएगा मुश्किल हो जाएगा ये जिंदगी का जो हिसाब किताब हम सिखाने के लिए आए हैं वो तो ठाकुर जी का काम है हम पर सौंप दिया तो हम करने के लिए आए तो आप अगर सीखी ले तो उसमें क्या नुकसान कुछ है संसार करो ठीक है संसार करो हम तो भगा नहीं रहा तू लेकिन समझ के संसार सोच समझ के संसार क्या चीज है कैसे हम इसमें रहे कैसे पार हो जाए सब समझ के रहो तो उसमें कोई घटा नहीं लेकिन वो समझाने जाए बोले बदमाश है वो साधु आया है सिखाने के लिए हमको उसमें नहीं पढ़ना वो चालू है वो ऐसा बोल रहे ऐसा करके जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसरती इत्यादि बात का चर्चा हुआ और हमने एक श्लोक को उठाया था इसका बात हम इसका चर्चा करेंगे बड़ा गंभीर चर्चा इसका बैकग्राउंड तैयारी तो हो मौन अगर शांत ना हो जाए बूंद भी एक सांखो जो असिष्टि तो लेके हम अगर दो महीना तीन महीना चार महीना चर्चा फूल शांति नहीं इतना गंभीर एक एक पॉइंट को लेकिन संखेप में बताना है क्या करे शिल सनातन गोस्वामी का वो जो श्लोक है उसमें लिखा हुआ है जो कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दोही को विश्रुते तेसाम पांच भौतिक ते देह स्वच्छिदान कितना सुंदर स्लोत श्रेरा सोनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी का नाम सुने है ना से सोनातन गोस्वामी जी ने लिखे हैं जो कृष्ण भक्ति सुधा पानात कृष्ण भक्ति सुधा पानात देहो दोही को विश्रुते अर्थात इसमें माने ये है कृष्ण भक्ति का रस सुधा जो है कीर्तन कथा ये सब कृष्ण भक्ति का जो रस है रस को पान करते करते करते करते क्या हुआ संसार एकदम बिल्कुल फीका पड़ जाता कृष्णो भक्ति सुधा पानाद देहो दोही को विश्वते देहो मतलब इस शरीर और दही मतलब रिलेटेड टू योर बॉडी शरीर जो है इसका मतलब देहो आ दोहिक मतलब शरीर का साथ जो जुड़ा हुआ जितना सारे सामान है जितना सारे आदमी है जितना सारे सामान है जितना सारे वस्तु है इसको दोहिक बोला गया जिसका साथ जन्म से ही आपका रिलेशन बन गया जब भी ये रिलेशन पक्का रिलेशन नहीं कच्चा रिलेशन लेकिन इसको ही आप पक्का मन के बैठे हुए हो पक्का मन के बैठे ना शरीर आया तो ये मेरा माता जी पिता भक्तिविन ठाकुर जी ने एक कीर्तन में बताया सकल जन्मे लोके पिता माता पाए की हमारा शास्त्रकार ने बताया कि किस के वृंदावन दस ठाकुर शायद बोल गया हर जन्म में पिता माता मिलते रहते साधु गुरु ना ही मिले भजो इहाय बोला है ना कीर्तन में साधु गुरु मिलता नहीं बड़ा मुश्किल से और अगर मिल गया सच्चा मिल गया झूठा ठग जक्षर मिला तो ठगी मिला तो उसमें हमारा क्या अगर पक्का कोई मिला जो आपको उद्धार कर सके तो जीवन जिंदगी देकर उसका पीछा नहीं छोड़ना इसका विषय में चैतन्य तो चौता तो में तो सुंदर बना जब कभी ऐसा कृष्ण भक्ति रस सुधा पान कराने वाले पान करने वाले कोई अगर महात्मा मिला तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना ऐसा चैतन्य चो में है सुंदर प्रोत्साहन कृष्ण भक्ति रविता मती क्रियताम यदि कुतो अब क्रियताम खरीद लो खरीद लो पैसा है कुछ कृष्ण भक्ति भव कृष्णो भक् कृष्णो भक्ति रस भविता मत क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यत्रो लौल्य मोपी मूल्य में जन्म कोटि कितना सुंदर समझा कुछ नहीं समझा करोड़ों जन्म में आपको ये सुविधा नहीं मिला इस जन्म में मिल गया और छोड़ोगे तो गया पूरा एकदम पकड़ के रखना कोई दोष नहीं दर्शन करना कोई भी दोस्त नहीं दर्शन करना माधव बिंदु परिवाद जी विस्तारा में टट्टी पे सब हो रहा है आप अगर ऐसा कैसा है महाराज हो गया हो गया आपका छुट्टी लेकिन ईश्वर प्रतिवाद कभी उसको प्राकृत तो नहीं समझा ऐसा है वैष्णव का वैष्णव का सयन है जागना है खाना है भोजन सब उसका पीछे कुछ नहीं दोस्त दर्शन सब अपराकृत सब वो अगर चाहे तो उसको छोड़ भी सकता वैसे ही इसका ही उदाहरण देने के लिए सब उठाया क्यों क्यों ये सब उदाहरण दिया बोले ये उदाहरण का पीछे आपका दिमाग खुल जाएगा उसका आपका बुद्धि खुल जाएगा अब होश में आ जाओगे क्या बोल रहे हो क्या कर रहे हो आपका होश आ जाएगा बड़ा जबरदस्त ये विचार है सुंदर तो पहले ही हम बताया कि देखो ये जो कृष्ण भक्ति सुधा पानात जो बोला देहोदही को विस्तृत शरीर का साथ जोड़ा हुआ तमाम जो चीज है उसको विस्मरण हो जाते हैं कृष्ण भक्ति सुधा पान करते कृष्ण भक्ति सुधा क्या क्या पहले ही चैतन्य उस श्लोक में चैतन्य चैतन्य में तो बताया अगर कभी कृष्ण भक्ति रसोभाविता मूर्ति मिल गया ऐसा कोई अंतकरण वाले कोई महात्मा मिल गया जिसका हृदय में भरपूर भक्ति का विज्ञान भरपूर और कुछ नहीं जानता इस व्यक्ति को एक, इसको नहीं छोड़ना क्रियतम खरीद लो छोड़ दोगे अनमोल चीज छोड़ दोगे तो हो जाएगा बस गया लेकिन किस पैसे से खरीदेगा कितना पैसा लगे बोले इसमें दुनियादाड़ी का जो पैसा वही नहीं लगता है इसका उत्तर दिया है लौल्य मोपी मूल्य में कलम लौल्य लो लो मतलब लोभ आपका अंदर में जो लोभ है हम ठाकुर जी के पास जाएंगे हम जानेंगे हम भक्ति करेंगे इसका जो लोभ है लोभ मतलब क्यूरियोसिटी नहीं है थोड़ा देख ले ऐसा नहीं लोग मतलब लोग जबरदस्त लोग हमको वही चीज चाहिए इतना लो आ गया लोग मतलब को क्यूरसिटी नहीं है। थोड़ा देख लो महाराज आए क्या बोले ऐसा नहीं लोभ मतलब क्यूरसिटी नहीं लोभ मतलब ट्रिमेंडस अट्रैक्शन हमको वही चाहिए नहीं तो हम मर जाएंगे जैसे दुनिया का लड़का बोलता है वही लड़की को हमको चाहिए न तो हम मर जाएंगे तू मर मर के दिखा बोला मर जाएंगे उसी को चाहिए बांग्ला में कहावत है जार मोजे मोन की बा हारी कीवा जिनका साथ जिसका मन टकरा जाता है लग जाता है वो चाहे डोम हो या भागी हो भांगी हो उसी को ही चाहिए हमको चलो जितना भी लड़ाई झगड़ा खून खराब हो जाए उसी को ही हमको चाहिए पर उसी को मिलने के बाद उसका शांति होगा लेकिन शांति तो आई नहीं वो तो सोचा है उसका प्राप्ति होने के शांति आ जाए लेकिन आया नहीं शांति उधर है ही नहीं एक सुंदर कहानी है हमारा वो जो राय रमानंदवाद जो छोटे लाल जी वृंदावन में रहता है हमारा बहुत प्यार करते हैं हम बहुत सारे घटना है हम एक घटना को बताएं आपको समझ में आ जाए तो छोटे लाल बोल के एक साधु है आप देखोगे उसको घृणा करोगे क्या ऐसा लगोगे लेकिन हम दिल से जानता है वो पक्का साधु है बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं मथुरा में हैं सब उसको मान वो जो ए पक्का साधु है हम भी उसको पक्का साधु मान जब भी वो प्रणाम मंत्र करने जाए बोलने से गनाजला ऐसा बोलेगा कुछ जानता ही नहीं है एकदम मूर्खमंद है कुछ जानता नहीं लेकिन हम अंतर से जानते हैं ये पक्का साधु है ना तो इसका लोभ है ना तो लालसा है कुछ नहीं है पिछले चालीस पैतालीस साल से वो गुरुजी का सेम एक ही सेवा कर रहा है अब बुढा हो गया उसका उम्र पैंसठ सत्तर साल हो तो तबीयत भी ठीक नहीं वो पिछले पचास साल से वो गुरुजी का वही एक सेवा कर रहा है मथुरा भूतेश्वर के सामने उसका गुरुजी भी हमको बहुत प्यार करते थे बहुत प्यार करते थे अब वो जो है उसका एक कहानी है वो बताया था मेरे को सुनने इतना आनंद आया मेरे को बोले महाराज हम घर में था वो वो तो यूपी का आदमी है यूपी में पहले जमाने में जल्दी शादी हुआ करता था वो आठ साल दस साल बच्चा बच्चा सब शादी कर शादी का मीनिंग ही वो समझता नहीं शादी कर दिया और शादी कर दिया उसका उम्र शायद दस साल था और बीबी का सात साल सात साल आठ साल होगा उसका दस बारह साल होगा और शादी का तो समझा नहीं शादी का माने क्या है लेकिन दोस्ती हो गया था ये बीबी है दोस्ती हो गया था बहुत सुंदर बहुत प्यार अचानक बीबी का तबीयत तो खराब हो डेथ हो गया इतना प्यार हो गया था बीदी बीबी का साथ जो वो उसको रहा नहीं गया वो मैड हो गया पागल हो गया पूरा ब्रेन कैक हो गया पागल का माफी चलते रहे इधर उधर भी हुए चलते चलते ठाकुर जी का क्या लीला है कोई जानता ब्रेन काम नहीं करना पागल का माफी चल रहा चलते चलते किस ट्रेन में चढ़ गया अचानक आके उधर उतर गया लोगों को बोला ये क्या है बोले ये मथुरा है मथुरा मु, है ठीक है मथुरा में चलते चलते घूमते घूमते खाना पीना नहीं पानी नहीं है वो भूखे प्यासे कष्ट करते भूतेश्वर बाबा जो है महादेव जो है उसका सामने एक बगीचे है बगीचे में एक महात्मा नाम कर रहा था उसका नियम था सुबह से बैठे चार बजे से नाम करके पूरा नाम करके उठे तभी पानी पिए इतना नियम था जबरदस्त वो नाम कर रहा है नाम करते करते एक देखे एक पागल जैसा है आया भूतेश्वर का पाम उधर जो बागीचा है उधर आए और बाबा ने पूछा है, hey, क्या चाहिए घूम क्यों रहा हमको शांति चाहिए शांति चाहिए शांति मिलेगा हाँ शांति मिलेगा तो शांति तो इधर ही मिलेगा ये मथुरा धाम है शांति नहीं मिलेगा शांति तो इधर ही मिलेगा और तो हमारा साथ रह जा क्या हुआ तेरा कुछ बोल नहीं सकता पागल है और वो महाराज थोड़ा डॉक्टर ही जानते थे पहले एमबीबीएस किया था भूल गया था तो उसको थोड़ा ट्रीटमेंट करते करते उसको थोड़ा दिमाग को लाइन में लाया इफ नॉट हंड्रेड परसेंट नहीं लेकिन सेवेंटी फाइव परसेंट लाया तो उसको बोला एक काम कर शांति शांतिधारी मिलेगा तो एक काम कर हरिनाम कर तो हरिनाम आम को दे रहा है हरिनाम कर और हरिनाम दे दिया मंत्रो फंत तो कुछ जानता ही नहीं तो उसका बार उस ओ, गुरुजी जी जो गुरुजी माना वो सेवा करना शुरू कर दिया और वो छोटे लाल बोल रहा है, हम बोल रहे हैं हमारा बीबी का नाम हमारा बीबी का नाम शांति हम गुरुजी को पूछा कि हमको शांति मिले गुरुजी बोला हाँ इधर ही तो शांति मिली हम ये समझ के रह गया कि उधर शांति मिलेगा हमारा शांति या आया होगा शायद लेकिन गुरु का माने था ये अहि वास्तव शांति मिले शांति तो मिले तो यही नाम पे मिलेगा कहा मिलेगा गुरुजी भी ठीक बोला झूठा नहीं बोला और वो पूछ रहा है मिले? यही मिलेगा शांति ईसा करके उसका जिंदगी बन गया अभी इतना बड़ा साधु है चाहे तो प्रवचन नहीं कर सकता चाहे तो कीर्तन टूटे फूटे कीर्तन करते लेकिन हम उसको प्यार करते अंतर से उसी ने एक दिन चौरासी को करते करते जब आ गया था बोते शरुधर बोले महाराज आप आ गया बहुत अच्छा हुआ क्या हुआ वो गुरु सपने में आया और बोला छोटे लाल मेरा जो इच्छा था राय रमानो संघवाद का जो टुकड़ा टुकड़ा लिख दिया डायरी वो कुछ नहीं किया अभी तक पर आप आए हो इसको संभाल बोल के वो टूटा फूटा डायरी फाइरी हमारा आदमी आप इस किताब को करो गुरु का इच्छा था हमले ये पैसा लगे हम तो फोक्कर साधु है घूमते रहते कहाँ मिले बोले गुरु जी गया आठ नौ हजार रुपया हम नौ हजार रुपया तो किताब नहीं छपेगा तो काम कर तेरा पास जो कुछ भी है बाकी हम धीर धीरे धीरे प्रेस वाले को दे देंगे विश्वास करता है प्रेस वाले ऐसा है कि अस्सी हजार नौ कुछ भी हम किताब छपा के चले जाओ कुछ नहीं चिंता मुझे महाराज दे देंगे ऐसा विचार है ऐसा करके राय रामानंद संघवाद जो किताब है वो कम पैसा में छपा था लेकिन बड़ा जबरदस्त किताब और रामानंद संघवाद जो किताब है वो पढ़ोगे तो पागल हो इतना सुंदर किताब तो ये या, याद आया ये जो बात उठाया इसलिए कि पूरा इसका जो विज्ञान है हमारा समझ में आ जाए कृष्ण भक्ति सुधा पानाद देहो दविष्य थे अभी कृष्ण भक्ति का रस पान करते करते देहो शरीर पांच भोती के जो शरीर आ शरीर का साथ जो जोड़ा हुआ जो चीज है उसको दोहिक बोलता है देहो और दोहिक रिलेटेड टू योर बॉडी देहोदही को विस्तृत है किन भक्ति रस ऐसा होता है जिसको पालक पान करते करते जीवात्मा बिहल हो जाता है जैसे नासा करते करते होश नहीं रहता मोदीरा मदान धो ऐसा लिखा हुआ है मोदीरा जब दारू पीते पीते कोई होश नहीं कपड़ा है कि नहीं भक्ति का रस पान करते करते ऐसा हो जाता उसका हमने आंखों का सामने देखा सत्य गोविंद महाराज आदि आंखों का सामने देखा जो संसार जो उसका सांप एक सांप का शरीर पे जो चामा रहता है ना वो उसको खोलोस बदलता है सांप आपका बॉडी का जो ये है ना उसको छोड़ता है ना सांप खोलोस बदलता है अपना शरीर का लेकिन खोलोस बदलने में सांप का कोई कष्ट नहीं होता कष्ट होता सांप खोलोस डाल देते हमने देखा कुटिया में भजन कर रहा है आ, गोकुल महावन में जंगल वहां निकाला तो जैसा ध्यान से देखे साब नहीं पूरा साप कमा माफी ऐसा है एकदम पूरा पूछवा दे के पूरा मतलब वाह बहुत अच्छा चीज है साब कमा माफी पूरा एकदम डीटो हम उठा के रख दिया था झोपड़ में ऊपर में बहुत दिन था तो जैसे आपका वो जो साप का खोलस जो है उसको छोड़ने में साप का कोई कष्ट नहीं होता कष्ट होता नहीं ऐसे ही परम पूजय केशव गुश्व महाराज ने बहुत सारे उदाहरण दिए इस विषय में इस विषय में जाए तो बहुत समय लग जाए कभी हम चर्चा करेंगे अभी जो विषय है वो है जो कृष्ण भक्ति रस का पान करते करते है। आ, क्या होता हंसती रोदती रोती नित्यति लोकवाज्य ऐसा होता ना हंसती रोदती रोती आ लोकवाच हरि भक्ति ऐसा है जो आपका हृदय में वास्तव आ जाए और पागल जैसा हो जाओगे नचना शुरू कर दोगे कोई हुस नहीं रहेगा कुछ हुस नहीं रहेगा कभी अकेला घर में पागल के मग हंसते रहोगे बोलते रहोगे हाँ, अकेला कोई नहीं है साधु महात्मा का ऐसा होता है अकेला घर में हंसता है अकेला घर देखता है बहुत सारी चीज उसमें होता है अब बाहर का आदमी सोचेगा गे महाराज के जो महात्मा का दिमाग खराब हो गया दिमाग खराब नहीं बामन गोशी महाराज ऐसा करते थे अकेला घर में कई बार कोई भक्त को देखा हम गुरु हमारे गुरुजी को देखा बामन जी बामन महारा, जी महाराज को देखा ए, कोई किसी ने देखा मतलब घर में अकेला बल आर कितना समय रहना पड़ेगा संसार में और कोई उत्तर आया गुरु उसका गुरु कैसे पूछे और थोड़ा दिन रह जाओ कुछ काम है और कोई नहीं सुना मारा सुना महाराज पूछ रहा है कितना दिन रहना पड़ेगा इधर और कुछ तर तू कुछ देर तक रह जाओ और तू काम है थोड़ा लेकिन केशव बोल रहा है, है, वो, वो है, है किसी को पता नहीं ऐसा आश्चर्य चीज है तो सोनातन गोस्वामी जो बताया ये सच्चा बात है कृष्ण भक्ति सुधा पाना देहोदही कविश् थे तेम पांच भौतिक देह सचिदान अनुरूप सच्चिदान अनुरूप पांच भौतिक देह तो है आपका पांच भौतिक देह क्या चेंज हो गया उल्टा बल्टा हो गया ऐसा नहीं लोग सोचता है कि पांच भौतिक देह हमारा चेंज हो ना पांच भौतिक देह देखने के लिए रहेगा बाहर में पांच भौतिक देहो जैसा है ऐसा इसका स्वरूप देहो जो है उसका आविर्भाव होगा चिन्मय चिन्मय भाप का आविर्भाव परम पूजा केशव को इस विषय में बहुत सारे हमको इच्छा हो रहा है बताने लेकिन समय नहीं वैष्णवों का सूर्य छोड़ना वही तो सूर्य छोड़ दिया महाराज हमारे सामने में परम इस सबका सुंदर विचार किया हमारा मन में बहुत अच्छा लगा यही विचार मेरा मन में है महाराज जी इतना सुंदर स्पष्ट किया विषय को बड़ा जबरदस्त विचार इतना फाइन ट्यूशन है परम पूजवा केशव का एक एक विचार को हम गले लगाते हैं इतना आनंद लगता है कि पूछो मत इतना सूक्ष्म विचार पहुपात तो बहुत प्यार करते थे पहुपात इतना प्यार करते थे जो कितना सुंदर विचार है देखो किशो को समझ के एकक विचार को प्रभुपात बहुत प्यार करते थे बोला देखो कितना सूक्ष्म विचार है बहुत अच्छा जो भी है इधर कहने का मतलब है कृष्ण भक्ति रसपान करते करते आपका जो चिन्ह जो भाव आ जाए आपका स्वरूप देह अनुभव होगा उस समय जो है आपका शरीर का जो क्रिया कर्म है प्रकृति आपका ऊपर जो इन्फ्लुएंस इतना दिन से देते आई है सारे स्टॉप हो जाएगा सांखोजोग का अनुभव हो जाए तो तब तो तो देखते रह जाओगे कि सांखोजोग का प्रकृति पुरुष योग जो, जो है जब अनुभव में आए तो आपको प्रकृति एक कुछ बिगर नहीं पाए प्रकृति तो है प्रकृति अपना सब कर रहा है, लेकिन आप देखते जाओगे देखते रह जाओगे लेकिन वो प्रकृति का जो क्रिया है प्रकृति के जो इन्फ्लुएंस है आपका ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा प्रकृति का सब क्रिया कम चल रहा है आप नानी को भी ले जाओगे कभी ए देहो रो क्रिया अभ्यास करीबो जीवन ठाकुर भी दूध पी विनोदी क्या करे लेकिन चिन्मय सारी हर वकत सानंद सुखद कुंज में भक्त ठाकुर का जो लाइफ है वो आप धीरे धीरे सुनोगे गुरु वैष्णव का पागल हो जाओगे कितना बारा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे उसका क्या हुआ सब छोड़ दिया छोड़ दिए उसका बात किया हुआ उसका बाद ले लिया भगवती मैया भी और ठाकुर भक्तिमे ठाकुर उसके बाद फिर बेस ले लिया जगन्नाथ बाबा जी दाद बाबा इतना दिन तक जितना सारे प्रचार किया अंग्रेजी में ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू प्रीच गौरी ऑफ फिलोसफी इन फ्रंट ऑफ दो फॉरन डिबोटी विदेशी फॉरिन डिबोटी का सामने वही पहला आदमी था भक्तिम ठाकुर जो अंग्रेजी में गौरी दर्शन को चैतन्य महाप्रु का जितना सारे सिद्धांत है सारे सुंदर सुंदर सारे फॉरनर लोग सुनते रहते इतना बड़ा बड़ा बाप रे बा कितना उसका प्रताप ब्रिटिश लोग है एक एक सौ मजिस्ट्रेट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है पूरा राज्यपाल है वो जो यही सब लोगों का उसका सामने बोलते थे कितना प्रभावशाली भक्तिविंद ठाकुर कहा वक्तता दिया बोलो साहित्य तो परिषद में कलकत्ता यूनिवर्सिटी हॉल में कहा नहीं दिया बड़े बड़े जगह रविन्द्र ठाकुर का जो बारी है जोड़ा सा है नजदीकी है मेरा था वहां बड़ा सुंदर वहां भी भक्तिवीन ठाकुर प्रवचन देते थे पागल होकर सुनते थे जड़े विद्वत समाज कितना सुंदर व्याख्या ये भक्तिनू ठाकुर जी जब एकदम अंतिम समय जो आ गया उस समय में एकदम बूथ जो आद के रहते थे सारा दिन आंखें मुदे हैं खुलता ही नहीं है गौर गदाधर का प्रतिष्ठा किया और आरती का समय थोड़ा आंखें खोल के देख लेते आरती उसका सारा दिन आंखें बंद है कोई अगर आया है तो सेवक ने बोला सेवक जो कृष्णदास बाबा वो कम उम्र में चला गया बड़ा अच्छा सेवक बाबा छो तो धीरे धीरे ठाकुर का कमरे में आकर धीरे धीरे आस्ते आस्ते ठाकुर विमला प्रसाद ने किसी को भेज दिया थोड़ा दर्शन दोगे धीरे धीरे बोलता है ठाकुर तो अपना होश में नहीं है तो नित्य जगत में धीरे धीरे बोलते बोलते ऐसे कर धीरे धीरे स्पर्श किया ठाकुर ऐसा करते करते आस्ते आस्ते आंखे खोला ऐसा करके आंखों खोला नहीं जाता चमड़ा है ना ये जो ये के रहता है जब भी किसको देखे तो ऐसा करके दिखना पड़ता है आंखें मुद्द के ऐसा रहते थे मुद्दे ऐसा ही हो गया वो कोई आए तो बोले विमला प्रसाद किसी को भेजा आप थोड़ा कीपा करोगे ये देखो ऐसा करके खुले खुल के जब उसका ऊपर दर्शन एक दृष्टि दे बस उसका हो गया भले ठाकुर हमारा और देखा वो दृष्टि का साथ साथ हमारा बिहार बेहूश हो गया ऐसा दृष्टि हम देखा नहीं जैसे कि हमारा अंदर से सब हमारा अंदर में जो कुछ भी सब निकाल के बाहर ऑपरेशन कर दे लग रहा है ऐसा करके हमारा वो देखा फिर थोड़े देर के लिए देखा और फिर आंखें बंद कर दी बस सारा दिन लीला शरण में चौबीसों घंटा लीला शरण गौरांग लीला और राधा गोविंद जी का लीला हाँ हर वक्त लीला में डूबे रहते थे इस उदाहरण के इसलिए बोला जे ठाकुर भक्त मिन ठाकुर जी को जोर जबरदी सेवा के थोड़ा पी लो थोड़ा पी लो बोल के दूध पिला देते थे दिन में दो तीन बार दूध और बोले मुश्किल से नहाते थे, थे तिलक कर देते थे और चुपचाप बस होश माला मेरे गुरुजी जी को भी देखा बेहोश पड़े हुए माला चल नाज बोले क्या डॉक्टर बोले क्या हो रहा है बोले इसका अभ्यास पड़ गया माला कहती एक सौ साल का उम्र है एक सौ एक सौ दो साल का बात गुरुजी जी गए और पूरा जिंदगी भी कोई बीमारी नहीं है अंतिम में एक बहाना बना फिर चला गया फॉर वो जो है वो जो पुरुष पूरीश पुरुषोत्तम धाम नीराचल से लाया गया पूरा एम्बुलेंस करके और लाके बेलभूम नर्सिंग होम जो कलकत्ता में है भगत सिंह पार्क जो है कलकत्ता में मिंटो पार्क जिसको बोलते हो वहाँ जो बेलभूम नर्सिंग होम सबसे टॉप उधर गुरुजी को दाखिल कराया और दाखिल कराया गया बड़ा बड़ा टॉप नर्स है गुरु को ऐसा पकड़ के इधर प्रेशर चेकअप कर सब कुछ कर रहे और उसी में बेहू से उसमें अपना इधर हाथ दे रहा है ऐसा ऐसा क्यों बोले सारा जिंदगी भर कोई माताजी हमको स्पर्श नहीं किया आज हमारा अंतिम समय में नर्स हमको स्पर्श कर रहा है चिंता करो इसी बेहूसी में वो ऐसा कर हाँ नर्स पकड़ के उसको प्रेशर रहा है सिलाइन दे रहा है कुछ तो कुछ तो कर रहा है मेडिसिन दे रहे क्या गुरुजी का बंधन दशा है कोई भी माताजी स्पर्श कर गुरुजी का क्या होने वाला इतना शुद्ध है महापुरुष लेकिन फिर भी जगतवासी को दिखाने के लिए ऐसा लीला कर रहा है। सारा जिंदगी भर हमको हम सन्यासी है हमको कोई स्पर्श नहीं किया आज हमारा अंतिम समय में हमको स्पर्श कर रहा है कितना सुंदर विचार देखो अंतर में है चेतना सिलो संतोष सिंह कोई किसी का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा सिर्फ संत महाराज आए आके गुरुजी जी का सामने गया किसी को घुसने नहीं देता लेकिन संत महाराज इतना बड़ा ऊंचा गुरु भाई है, जिसको लाया गुरुजी घर से लाया था बोला हमको लाया महाराज और महाराज आके बोले महाराज महाराज आमी अपना संतोष थी संतो आया है आपका संतो महाराज ऐसा जो तीन चार बार पांच बार बोला तो ऐसा करके देखा आंखें खुलकर लेकिन बाहरी दृष्टि में कॉन्सियस नहीं है चेतना नहीं है लेकिन चेतन जगत का जो रिलेशन है उसका पूरा है चेतन रिलेशन है चेतन जगत का साथ चेतन जगत का वस्तु भाव विनिमय कर सकता मेरा मेरा बात समझ में आया चेतन जगत का जो वस्तु है आप अगर चेतन अवस्था में पूर्ण चेतन चैतन्य को क्यों भजन कर रहे हो चेतना पाते है कि नहीं पूर्ण चेतन वस्तु जी अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मांड में मूल जो पूर्ण चेतन वस्तु है उसका नाम ही है कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य वो चेतन वस्तु को अगर आप अनुभव करो तो आप भी उसी लेवल में जाओगे तो चेतन वस्तुओं का साथ चेतन अवस्था में जो रहते हैं साधु संतो या तो सालोग्राम ठाकुर जी नाम धाम वो आप जड़ो अवस्था में रहते हुए उसका साथ कैसे कंटेक्ट कर पाओगे कंटक कर पाओगो हाउ इज दैट पॉसिबल जड़ो अवस्था में रहते हुए अपराकित नाम को स्पर्श करोगे आपका जवान स्पर्श करेगा कैसे करेगा बोलो दिखा अपराखित अवस्था में गुरुजी जी है आप जड़ो अवस्था में कैसे सेवा करोगे संभव है फिर भी दिखाता है बल्ले सेवा लेने का बहाना करते हैं कर रहे है। छा करके जगत का साथ प्राकृतिक जगत का जो विनिमय है होना संभव नहीं चेतन वस्तु का साथ जैसे कभी कभी किसी किसी महात्मा ठाकुर जी का साथ डायरेक्ट बात करते हैं हम गुरु जी को देखा है डायरेक्ट बात करते हैं आपका साथ तो बात नहीं कर रहा है कर रहा है बात नहीं कर रहा है लेकिन गुरु जी का साथ मदन मोहन है मदन मोहन है एक दफे गुरुजी उसको सोने जाड़ा का मरसूम है और जाड़ा का मौसूम में ठाकुर जी को ये जो लेप है लेप देना भूल गया और बातों बातों में निकल आया सोया ठुटा के बुखार और थोड़ा वो सोने वो सपने में आया क्या बात है हमको लेप नहीं दिया हमको जाड़ा में ठंडा है ठंडी में कुछ दिया गुरु उठा इसीलिए मेरा ठंडा लग रहा है ठाकुर जी का ठंडा रहे तो हमको ठंडा ले ठंडी उठ का उठा फिर शरीर को पर एक पवित्र ऐसे ऐसी है वो लोग तो बहाना है करके मंदिर में गया देख ठाकुर जी को लेप देखे क्षमा मन के खमा आया क्षमा कर साक्षात देखा 98 जब गुरु जी का नाइनटी नाइनटी एट ओल्ड बिहाला में कलकत्ता बिहला में एक गुरुजी का ही आश्रित बोलता है पागल है वो क्या किया वो आरती किया उसको पता नहीं आरती का जो दीप है दीप का शैल जो है कहां गिर गया वो ख्याल किया नहीं उसमें जितना सारे आपका गिरिराज का शिला था वो जलते रहा और हमने स्वाख्यात दे गुरुजी के सामने गुरुजी जी जल रहा है किस लिए जल रहा है हमारा इधर हमारा जल रहा है किस लिए ऐसा बोल रहा है फिर साढ़े छ बजे हमारा ही गुरु भाई वो मठ से फोन किया गुरुजी को शीघ्र बोलो ये गिरिरा शिला को जला दिया वही ब्रह्मचारी ने ख्याल नहीं किया प्रदीप जलती जलते ऐसा कोई धक्का लगा क्या हुआ बस गिर के आसन के साथ जलना शुरू कर दिया यहां बोला हमारा जल रहा है जल रहा है तीन दिनों से खाया नहीं कुछ रोते रहे खाया ही नहीं कुछ तीन दिनों से रोते रहे हम खाएंगे नहीं ले जा जो गोपाल इतना प्यारा प्यारा है जो गोपाल को जसोदा माँ इतना प्यार जशोदा लाली तो असो ओ जसोदा मैया का प्यारा प्यारा गोपाल को गिरिराज को तैने जला दिया बोलो क्या पाप, ऐसा किया तो देहो दोही को विस्तृत देहो और देहो संबंधित वस्तु फीका पर जाता है ये हंड्रेड परसेंट भजन करो प्रैक्टिकल हम दिखा देंगे कोई अगर हम कोई भी बात बोले आप अगर आपका अंदर में डाउट हुआ तो हम आपको लेके जाएंगे हम आप, आपको बोलेंगे ये सब करो आ, आपको करना पड़ेगा उसके बाद हम प्रमाण देंगे हम जो बोला है कि झूठा बोला है कि सच्चा बोला है प्रैक्टिकल हम दिखा देंगे क्यों हमारा ऊपर गुस्सा हो रहा है क्यों किसर्थ है इन लोगों का अंदर में अनर्थ है इससे मेरा ऊपर गुस्सा हो रहा है और तो उसने बात ही नहीं वो जानता है हम नुकसान नहीं करे हमारा बताना हमको बताना उचित है तो बता दिया तो ये जो पंचभौत पंचभौतिक देह ओपी पांच भौतिक देह ओपी सच्चिदान रूप होता अर्थात बाहरी दृष्टि में पांचभौतिक शरीर है लेकिन स्वरूप देहों का आविर्भाव होने के कारण चिन्मय देहों का आविर्भाव हुआ बाहर में पंचमो देख रहे वैष्णव का शरीर चिन्हय है जड़बद्ध देहो नहीं है चाहे बीमार दिखाए कुछ भी दिखाए ये तो सेवा का अधिकार देने के लिए ऐसा बहाना माना अब इसका एक उदाहरण है सुंदर जे हम कैसे सोचे कि गुरु वैष्णव का शरीर चिन्हय है हम तो देखते हैं हमारा वहां भी खाते रहते हमारा भी छोते रहते हैं हमारा वहां भी तो है तो कैसे हम सोचे कि गुरुजी का जो चिन्हय है कैसे सोचे इसका एक उदाहरण हम देते रहे दिया बहुत पहले भी दिया वृंदावन में बाड़ी पंजाब में ये उदाहरण सुन लो ये उदाहरण क्या है जे एक बड़ा एक बड़ा ऑफिसर बड़ा ऑफिसर अपना कमरे में बैठकर ध्यान से सुनना एक बड़ा ऑफिसर आदमी है वो अपना ऑफिस में जब टिफिन टाइम है ना हाफ आधा घंटा के लिए टिफिन टाइम में थोड़ा टिफिन करके बैठ के चिट्ठी लिख रहा है तबके जमाने में हेलो बोलो ऐसा नहीं था अब तो घुमाया हेलो बस बोलते तब के जमाने खत चिट्ठी चिट्ठी जब चिट्ठी लिखने का आदत था इट वॉज अ वेरी गुड हैबिट चिट्ठी लिखा हमारा हमारा बचपन में ये, ये जब परीक्षा देते तो चिट्ठी लिखने का हैबिट इसका ऊपर लिखो चिठी लिखने का जो हैबिट है हमने भी ठाकुर जी के पास बहुत चिठी लिखा एक एक वैष्णव को एक एक उसका अवस्था देख के वो चिट्ठी कहां गया हमको पता नहीं लेकिन वो अगर रहता तो आप पढ़ के हैरान हो जाते हर चिट्ठी का अंदर ना तो कोई मटेरियल कुछ विषय है नहीं तमाम चिट्ठी जोड़ के पूरा तमाम चिट्ठी में सुंदर तत्व विज्ञान उसका अंदर में परिस्फुट है आरे जितना चिठी लिखा भाई एक एक चिट्ठी पेड़ोगे दो आपको ऐसा करके बापरे जो पढ़ा वो जानता अब हम तो बोलने से आप विश्वास नहीं करोगे क्या करे हम बाबन गुस्सिज का जो पत्रा बोली है वो तो ठाकुर जी का हमारा तो सब गया कहां किसको लिखा था सब हम तो ऑर्डिनेरी आदमी है बाबन आचार्य जो है तो उसका सब पत्रा रह गया उसको गुम्फन हुआ वो पत्रा बोली के देखना आप लोग शिष्य हो तो पत्रा को पाठ करना उसका अंदर में क्या क्या अजब अनुभव का बातें हैं एक्सट्रीम अनुभव की बातें हैं एक एक व्यक्ति को एक एक विषय पर उपदेश दे रहा है पहुपात का पत्रा बोली उसका गुरु और का कई पत्रा बोली ठाकुर जी का कृपा से हम हमसे भी लिखाया बहुत पत्र लेकिन आजकल का जमाने में जो पत्र लिखना जो बंद हो गया ये इतना डेंजरस हुआ पत्रों लिखने का स्वाद स्वाद आपका अंदर के अंदर का जो फिलोसोफी है उसका रोटेशन होता है चर्चा होता है आप एक चिट्ठी लिखने बैठो आपको भावना पड़ने वाला इस विषय को कैसे मजादार हम रिप्रेजेंट करें? उसके लिए दर्शन का जरूरी है दर्शन का जो प्रैक्टिस है आपका अंदर में सत अच्छा तो हो जाता तो पहले जमाने में यह सब जो था ये कोई फालतू चीज नहीं था चिट्ठी लिखने का जो अभ्यास इसका अंदर कितना सारे दर्शन खोल जाते हैं इस विषय को लिखने के लिए बैठा चिंता करने उसमें नया दर्शन आ जाए उसमें लिखा प्रैक्टिस तो हो गया ना सुंदर आज जमाने में नहीं कुछ बातें बोलना हेलो बोल दिया क्या हुआ तो वो जो ऑफिसर है, बैठ के पत्रो लिख रहा है उसका एक दोस्त है उसी ऑफिस में काम करते हैं ऑफिस उसका अंदर वो वो जो रूम का अंदर में घुसा घुस बोले मुखारजी बाबू क्या कर रहे बोले एक पत्रो लिख रहा किसको हमारा भाई को छोटे भाई छोटे भाई को खत लिख रहा है। और लिखने के बाद और उसका ठिकाना डाल दिया ठिकाना लिखना पड़ता है ना पत्रों में तब तो नहीं जाएगा ठिकाना डाल दिया टू प्रतीप मुखर्जी आलिपुर सेंट्रल जेल कलकत्ता, कितना बोल गया अभी बहुत दिन ऐसा लिख दिया अब बोले आप एक काम कर आप तो बाहर जा रहे हो ये पत्रों को थोड़ा पोस्ट ऑफिस में डाल दो वो पत्रों को देखा अरे अलीपुर सेंट्रल जेल में आपका भाई क्या अलीपुर क्या अलीपुर सेंट्रल जेल में रहते हैं कैदी है अरे राम राम आप तो बोला नहीं इतना दिन से तो ऑफिसर हंसते रह गए हा अलीपुर सेंट्रल जेल में रहता है लेकिन कैदी नहीं है उधर का जेलर है अलीपुर सेंट्रल जेल में वो जेल को संभालने के लिए रहना पड़ता है तो ये जो गुरु जैसा है ये संसार को संभालने के लिए संसार में जितना सारे जीवात्मा है बद्ध जीव सबको बचाने के लिए संसार में रहता है और आप संसार में रहते हो बद्ध जीव आ दोनों का रहना क्या बराबर है दोनों का रहना एक है जेल का अंदर जो कैदी है उसको जे, जेल का अंदर में रहना और जेलर साहब जो है उसका जेल का अंदर में रहना दोनों क्या है? एक चीज है इस चीज नहीं है ये उदाहरण को सदा याद रखना गुरु वैष्णव को गुरु वैष्णव का संसार में रहते हुए भी संसार कोई कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता लेकिन बद्ध जीव का लिए संसार है जुस्मत प्रसंग विमुखा यह संसरण थी इस जगत में वो लोग संसार में पढ़ता है जो लोगों का अंतर में ठाकुर जी का कोई भाव नहीं है विमुख ठाकुर जी का विमुख है अब इधर इतना सारे हम बता दिया सुबह का टाइम में चर्चा किया इतना तक आप शोजो का थोड़ा चर्चा हो जाए भले इधर जो है सुबह में बताया था मत भयात बात वयम बातोयम सूर्य स्तपति मत भयात बर्षति इंद्रो दहती अग्नि मित्युश्चौरते मद भयात बोला ना मेरा ही डर से मेरा ही डर से वायु जो है वायु खिलता है और मेरा ही डर से सूर्य जो है सूर्यदेव ताप देता है इंद्रदेव जी वर्षा दे रहा है अग्निदेव जो ताप दे रहा है अग्नि है? है ना शरीर के अंदर में अग्नि है शरीर के अंदर अग्नि नहीं शरीर का अंदर में उग्नि नहीं है तो आप मर जाओगे अग्नि है सारे हजम कराने वाले जो तो है वैश्यन और उग्नि भगवान बोलते वैश्यन और रोगनी का रूप पकड़ के हम शरीर जीवों का शरीर का अंदर में रहता सारे हजम आदि जो सब कराता इसमें हाथ देखो तो गर्म है मर जाए तो ठंडा हो जाए है ना तो ब्राह्मणों में पहले ऐसा नियम था शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण में जब भोजन करने बैठे तो क्या करता है पानी लेकर पहले इधर उधर दे उसके बाद आचमन करे खाने का भोजन का पहले आप तो भोजन दिया तो खाना कांटा चामच दे के टेबल में वो भी मांस सो खाना सो कितना बड़ा मॉडर्न आदमी है करो खूब करो आ तब का जब में नियम था मैं देखा गुरुजी को प्रसाद प्रसाद करने में प्रसाद दिया गया फिर जल लेके पहले जल को इधर उधर दिया उसके बाद एक पानी लेकर आचमन किया आचमन करने का बाद वैष्णव रोगिणी ठाकुर जी को स्मरण किया जो आपको आहुति दे रहा हूं जो शुद्ध वैष्णव और ब्राह्मण का जो भोजन है ये भोजन नहीं है खाना नहीं है क्या अच्छा बुढ़ा दिया तो खा लिया है उसका नियम है कि आहुति देना प्राणों में प्राणों में आहुति देना उपनिषद में है वो सुहा बोल के जो आगुन में देते हो ना इंद्राय स्वाहा वरुणा स्वाहा ये बोलते हो ये भी ऐसा ही है ये जो भोजन है एक, एक, गर, एक ग्रास ले और लेके मुख का अंदर दे और अमृत चिंता कर रहा है प्रसाद के मुख के लिए और नियम भी है उच्चित मुख से निकाल कर पाथ में नहीं रख रहा अगर शुद्ध ब्राह्मण समान कोई देखे आपको गाली देके शूद्र बोल के भगा देहा बाजा भगा देगा। दक्षिण भारत में अभी भी है शुद्ध ब्रह्म। यहां तक कि भोजन का टाइम में कोई उसको नाम लेकर पकड़ लिया, कोई उसको पकड़ा कोई नाम लेके ऐसे पकड़ा नहीं सिर्फ नाम लेके वो भोजन कर रहा है भोजन करने का समय में किसी ने उसको नाम लेकर पकड़ लिया नाम लेके बुला लिया उसका नाम दिया बस उसका भोजन बन दो गाल दो गाल खाया है खाने के बाद कोई अगर नाम लिया उसका तो उसका खाना हुआ बंद हो गया भोजन बंद प्रमाण चाहते हो ऐसा संत अभी भी है ऐसा संत अभी भी है जिंदा है उसका बहुत प्यार करते हैं हमको भारती महाराज जी पूर्वाश्रम में वो भोजन करते करते किसी ने बुला लिया तो महाराज वो नाम का द्वारा हमको स्पर्श किया तो उदारी बंद है खाना बंद हो गया ऐसा टाफ तो कितना शुद्धा आचार आचरण होने से तब आपका अंदर में आग आएगा स्पिरिचुअल फायर तब दूसरे को आरस लाइट दिखा सकोगे दूसरे को पीपा कर सकोगे कुछ नहीं है तो कैसे करोगे आपका माल पानी नहीं है तो कैसे भिखा दोगे किसी को ऐसा है तो ये शंखो योग जो है इसका साथ साथी का थोड़ा रहस्य बताएंगे बहुत सारे लंबा चौड़ा चीज सांखु तत्वों का बारे में बताना चाहे तो उसका पहले हम थोड़ा एक एक विषय को स्पष्ट करें सांखु तत्व चर्चा करने का पहले ये जो काल है काल क्या चीज है जीवो का अदृष्टो है काल कर्मो जो है अदृष्ट जिसो उसके बाद ईश्वर जीव समझा माया ये सब जो तमाम चीजें हैं, ये इस सब इसका अंदर में चर्चा है समझा मेरा जीव, ईश्वर काल कर्म और माया ये सब अलग अलग करके एक एक चीज इस सब चीज को पहले हृदय से अनुभव करना पड़े ये जो हम एक एक करके शब्द बताया ये सब शब्दों को हृदय से अनुभव करना है उसके साथ ये प्रकृति का स्वाद प्रकृति का जितना सारे नियम चल रहा है प्रकृति का जितना सारे आपका विषय है प्रतिक प्रकृति का जितना सारे तमो गुण हैं पांचो भौतिक जो विषय है पांच भौतिक है। सारे हैं ये सब विषय का साथ मेरा क्या रिलेशन है ऐसे भी दीक्षा देने का टाइम में नियम है जो तत्वीत तो गुरु वैष्णव जब आपको दीक्षा दे दीक्षा देने का मतलब ये है जब आपको दीखा दे दिखा देने का पहले सोचेगा कि दिखा लेने का लायक है कि नहीं उसका दिखा लेने का टाइम हुआ कि नहीं दिखा लेने का टाइम नहीं हुआ तो चैतन्य महापू जैसे बता, बता ना रघुनाथ दूसरा की इच्छा करके रघुनाथ तो नित्य जगत का है पार्षद है फिर भी रघुनाथ को बताया स्थिर घरे जाओ नाहतुलमे क्रमे, क्रमे पाए लोग भावो कुल क्यों बताया महाराज रघुनाथ तो चैतन्य महापूर नित्य पार्षद है रोकना तो कोई अडेरिया भी नहीं है तो जब आया हमको रक्षा करो तो चैतन्य महाप्रभु ने क्यों उसको घर भेज दिया जाओ घर में जाओ स्थिर होया घरे जाओ नाहो बातुल पाए लोके भाव से दुकूल धीरे धीरे मिलेगा जाओ घर क्यों बोले चैतन्य महाप्रु तो आशीर्वाद किए और चैतन्य महाप्रभु तो डायरेक्ट भगवान हमने बोला साक्षात ठाकुर जी गुरु का काम नहीं करते गुरु त्व एक है वो बलराम के द्वारा बलराम गुरु तत्व है ठाकुर जी डायरेक्ट नहीं देते कृष्ण राम महाप्रभु डायरेक्ट नहीं देते नियम नहीं है वो तो साक्षात पर अखिलेश्वर <coughs> स्वयं रूपी भगवान है स्वयं रूपी भगवान जो है स्वयं रूपी भगवान डायरेक्टली किसी को लेकिन किसी के द्वारा कराते हैं गुरु तत्व के द्वारा ये नियम है संप्रदाय प्रवर्तन भी गुरु वैष्णव के द्वारा ही कराते हैं दायरे कराने से उल्टा हो नहीं करे ठाकुर जी कुछ भी करे लेकिन कराते हैं अब ये जो है जो काल है कर्म है अदृश्य जीवों का जीव माया ये सब जो है प्रकृति जितना है सब ये सबों का धीरे धीरे विचार आया एक बात यह है कि प्रकृति सृष्टि होने का बात ये तो हंड्रेड परसेंट है प्रकृति सृष्टि होने का प्रकृति जो क्योंकि ठाकुर जी का पहले जो निश्चिष होके ठाकुर जी बाहर में कोई लीला नहीं रचा फिर सो गया जोगो निद्रा को आश्चर्य करके है ना हमने बोल बताया ना चार पांच तीन चार दिन पहले ठाकुर जी जब बाहर में जोगो निद्रा अवलंबन करके सोए हुए हैं तो सृष्टि नहीं है कुछ और सारे जीवों को अंदर में लेकर चुपचाप स्वयं केवल एको अहम बहुस्याम उपनिषद में हम एक है बहुसि तब क्या होता है तो ठाकुर जी का सृष्टि रचाने का इच्छा होता है और इच्छा रचाने का इच्छा हुआ तो उसके बाद धीरे धीरे होता है ब्रह्मा आदि का उत्पत्ति महोत्व आता है महोत्सव तो सृष्टि उपुंज कैसे आता है ये सब विषय हैं। जो भी है पहले संखोज का थोड़ा बहुत चीज चर्चा कर दे इधर है जो ये महत्व तो, तो हो के हम पहले ही बता था महत्व तो, तो क्या है महत्व तो जो बताया ये महत्व तो, तो क्या चीज है महत्व तो, तो क्या बल महत्व तो बोला इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी ए वास्ट पॉसिबिलिटी सृष्टि का संभावना यह मान के चलो महत्व तो क्या है कोई पूछे तो इसको समझ, समझ लो कि ये परमात्मा के द्वारा ठाकुर जी के द्वारा सृष्टि का एक पॉसिबिलिटी संभावना अब ये जो है महाकाल के द्वारा काल के द्वारा प्रेरित होके महाकाल जब महाकाल के द्वारा जब प्रेरित होके जब वो महातत्व का थोड़ा ये हुआ संचालन शुरू हुआ तब सतोरज तमगुन का बैलेंसिंग अवस्था इक्ुलेब्रियाम स्टेट सतोतमगुन सतो का बैलेंसिंग अवस्था जब है तब सृष्टि नहीं है कुछ नहीं है। जब सतोरजोतमगुन का एजुटेशन हो जाता है तब वो जैसे साइंटिस्ट नील्स बोर्ड ने बताया कि बाहर से कोई एनर्जी अगर जाए तो जो उधर का जो इलेक्ट्रॉन है बाहर का एनर्जी लेने का कारण वो एजिटेटेड हो जाता है, वो बाहरी ऑर्बिट में जाप करता है बाहरी ऑर्बिट में जो ऑर्बिट उसका खुद का ऑर्बिट था ये ऑर्बिट से जाम करके ऊंचा ऑर्बिट में चला गया फिर ये एनर्जी सोर्स को अब हटा लो हमने किया ना स्कूल में कॉलेज में रहते हुए एक एक मेटल का अंदर से एक एक किस्म का लाइट स्पेक्ट्रा लाइट आना शुरू कर सोडियम का आएगा मैग्नीशियम का एक आएगा एक एक मेटल का एक एक जिंक का एक एक मेटल का एक एक किस्म का एक लाइटिंग आता है तो वो जो अपना हायर ऑर्बिट में जम्प किया वापस आने का टाइम में कुछ एनर्जी एमिट कर देता है उसका ही कालर दिखाई पड़ता है ऐसा करके ये जो सतोर जो तमोगुण है जब बैलेंसिंग अवस्था में है तब तो, तो कुछ नहीं जब थोड़ा एजिटेटर उन्होंने शुरू कर दिया ढे आया माया ये है इसके बाद क्या हुआ महाविष्णु इखन के द्वारा सारे अदृष्ट लेके जितना सारे तमाम जीव राशि इन्फिनेटी सब जीव महाविष्णु का अंदर महाविष्णु जब आंखें खोला ऐसा करके और दृष्टि के द्वारा अनंत जीव राशि जब बीजो संचालित होता है गर्भों में ऐसा करके इजेक्टेड हो जाता है जाके कहाँ गिरता बजे ये महत्व विकार हो कि जो जो ये प्रकृति है माया इसका अंदर में वो कैसे प्रोसिड की किस प्रोसीड्यर में हो रहा है इसका ही थोड़ा चर्चा हुए तो थोड़ा समझ में ज्यादा चर्चा करें तो समझ में नहीं आएगा और भी सारे तमाम भागवत पड़ा हुआ है हमारा चिंता चौथा स्कंद पंचम स्कंद बहुत सारे अब इतना दिन में क्या होगा हमको बहुत चिंता आ रहा है हो नहीं पाएगा तो ठाकुर जी कर तो हो तो ऐसा है भगवान कालों में अधिष्ठित हो जाता है आ, उसमें गुणों का विभाग आविर्भाव होता सतरोजतम गुण का और जीवों का अदृष्ट जो महातत्वों का आविर्भाव हुआ और इसके बाद सतरोजतम गुण का जो सीमित जो समता है नष्ट हो गया और इसके बाद ठाकुर जी का कृपा से महत्व तो मतलब जो सृष्टि का संभावना एक पैदा हुआ पॉसिबिलिटी संभावना रजो और रजोतम गुण जो है रजो रजोगुण के द्वारा तमगुण के वो तो होकर जो महत्वत्व विकार तो प्राप्त हुआ तब तो दुर्भज्ञान क्रिया शक्ति तम प्रधान बहुत सारे थी उसके बाद अहंकार तत्व तो का आविर्भव सात्तिक अहंकार सात्तिक अहंकार राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार तीनों अहंकार तीनों अहंकार के द्वारा पहला जो अहंकार है सात्तिक अहंकार उसमें मन मन तत्व ये नहीं कि तुम्हारा मन पुटल मन बोल के जो चीज है ये आविर्भाव हुआ मन और आधिकारिक देवता इंद्रियों का अधिष्ठात्री जितना सारे देवता है उसका अभिवाव हुआ फिर भी सृष्टि आगे नहीं बढ़ा धीरे धीरे पहले सतगुण विकार प्राप्त होकर क्या हुआ हमने बोला मन का उत्पत्ति उसके बाद क्या हुआ उसके बाद इंद्रियों का अधिष्ठात्री सारे देवता आया है और रजोगुण का जो है रजोगुण रजोगुण जो है राजस्क गुण समूह से जितना सारे आपका जो इंद्रिय समूह पंच कर्मेंद्रियो पंच ग्यारदियों कर्में इंद्रिय समूह सब उत्पत्ति हुआ और तामसिक अहंकार से आपका पंचभूत का आविर्भाव हुआ राजसिक अहंकार से जितना सारे इंद्रियो है इंद्रियो पंचकर्म इंद्रियो पंच ग्यारदियों इत्यादि आविर्भाव हो इसका बाद <coughs> तमो मरूपी जो अहंकार है इसका विकार प्राप्त हुआ तो इसमें से क्या हुआ भले विकार प्राप्त होके पंचो त्र जो है उसका जो पंचभूत जो है इसका आविर्भाव ये भी बड़ा अद्भुत है पहले जो है ये जो तमगुण का अहंकार है ये विकार प्राप्त होके आसमान आकाश हुआ पहले आकाश हुआ बूम आकाश होने का बाद आकाश का गुण है क्या शब्दों आकाश का गुण क्या है आकाश का गुण है शब्दों शब्द जब जाता है तो आकाश में ही जाता है ऐसा और आकाश विकार प्राप्त होकर वायु सृष्टि हुआ वायु ये भी प्रोसीज्योर है बहुत सुंदर इसमें इतना जल्द विचार इधर दर प्रस्तुत दरकार नहीं वायु हुआ तो आकाश का गुण क्या है आकाश का गुण है शब्दों अब जब आकाश विकार प्राप्त होकर वायु हुआ है वायु का अंदर वायु का क्या है बाई का अंदर स्पर्श बाई का अंदर स्पर्श गुण है वायु का खुद का वायु जे वायु जे वायु जो उत्पत्ति हुआ वायु का खुद का एक गुण है उसका नाम है स्पर्श गुण तो वायु जो उत्पत्ति हुआ वायु कहां से आया अभी तो आप बोला आकाश से आया वायु आकाश विकास प्राप्त होकर अभी बताया ना तो आकाश का गुण अगर शब्द है और वायु का अंदर में था तो फिर कितना गुण रहेगा क्योंकि आकाश विकार हो प्राप्त होके आकाश विकार प्राप्त होके वायु हुआ तो वायु का अंदर स्वाभाविक रूप से दो गुण तो ऐसे ही है एक है आकाश का गुण शब्दों और वायु का गुण तो स्पर्श है ही है दोनों है आकाशेर गुण जानो पौपोर भूते सुना ना पढ़ा ना आकाशेर गुण जानो पौ भूते आकाश का जो गुण है जैसे आकाश का गुण उसका पर पर जितना भूत आविर्भाव होते रहे सब में पहले वाला जो जो तत्व है उसका गुण इसमें इनहेरिट रहेगा इसमें जो वायु का है वायु विकार प्राप्त होके तेज तत्व आविर्भाव हुआ तेज तत्व का एक गुण है वह है रूप तेज तत्व का तो ये तेज तत्व जो है खिति अपो तेज मरुद्वम बोलते हो ना तेज तत्व <coughs> ये तमाम जो विषय है बड़ा गंभीर तो तेज तत्व जो है तेज तत्व का अंदर स्वाभाविक तो रूप तत्व है ही है तेज तत्व मन रूप तो तेज तत्वों का अंदर स्वाभाविक रूप से पहले पहले भूतों का जो गुण है स्वाभाविक रहेगा रहेगा ना किसका गुण रहेगा बले आकाश का गुण रहे शब्द हो वायु का गुण स्पर्श हो इसका तो खुद का गुण रूप है रहेगा ये जो तेज तत्व तो ये विकार प्राप्त हो कि रस हुआ पानी और पानी जब हुआ पानी का अंदर में रस है रस खेती अपो मरुद बम इसका अंदर में पहले पहले भूतों का जो क्वालिटीज है इसका अंदर में इन रहेगा बोला था तो पानी के अंदर में क्या क्या गुण है बोले ये जो आकाश का जो शब्दोगुण वायु का जो और जो तेज का जो रूप है वो रहेगा टूगेदर विद्या इसका साथ साथ क्या रहे उसका साथ साथ रहेगा अपना जो रस है तारल है वो रहेगा रसो तत्व आविर्भाव हुआ तो आपका जीवा में रस आता है ये खाओ खट्टा खाओ मीठा खाओ कहां से आया ऐसे आया इसका बात जो है ये जो जल है वो विकार प्राप्त होने का बाद मिट्टी तत्व तो आविर्भाव हुआ मिट्टी तत्व तो। और मिट्टी तत्व तो का अंदर मिट्टी तत्व जो है मिट्टी तत्व का खुद का जो गुनावली है उसका नाम है क्या बोले गंध मिच्ठी तत्व का तो मिच्ची तत्व का अगर गंध अपना क्वालिटीज है तो पहले वाले जितना सारे शब्दों बताया आकाश का गुण इसका अंदर जरूर रहे वायु का गुण तो रहेगा ही तेज का गुण रूप वो रहेगा रस का गुण वो जो तारल्य हो वो रहेगा उसका साथ साथ क्या होगा गंध है उसका तो विचार करके देखो शब्दों स्पर्शो रूप रस गंधो है ना ऐसा करके जब पंचो तमात्रो और पंचभूत का आविर्भाव हुआ इसको बोलता है ग्रॉस इसको बोलता है मोटा सृष्टि का विभाग अभी अब फाइन सृष्टि नहीं शुरू हुआ तो मैटर आए मैटर को मोल्ड करना पड़ेगा ना मैटर आए मैटर से क्या होगा हमारे सामने मिट्टी रख दिया गया पानी रख दिया गया सब कुछ रख दिया गया और एक डंडा भी है लकड़ी भी है पकड़ लेकिन उसका वो मिट्टी से घोट कौन बनाए कट बनाने वाला तो कोई होगा कट बनाने वाला कुछ नहीं है तो कैसे करेगा मिट्टी रखा हुआ है पानी रखा हुआ है और चक्का भी है और बीच में एक डंडा है तो वो भी है उसको पकड़ने के लिए एक और ये सब कुछ है लेकिन वो सब रहने से भी क्या होगा बनाने वाला कोई हो तब उसको मोल्ड कर सके इतना तमाम देवता का आविर्वाद हुआ कौन देवता बोला सतगुण से बोला था ना जितना सारे आधिकारिक देवता है सारे देवता का आविर्भाव हुआ रजोगुण के द्वारा हमने बताया अभी जितना सारे आपका इंद्रिया है चोखु करण नसिका त्वचा जो नासा सब पंचो कर्म इंद्रियों पंचो कहन इंद्रियो स्टिल सृष्टि का निर्माण नहीं हो रहा है सृष्टि का निर्माण हो रही क्यों देवता लोग प्रार्थना कर ठाकुर जी सृष्टि तो नहीं हो रहा है आपने बोला सृष्टि करो बोले सब तो दे दिया सृष्टि करो बोले नहीं हमसे होता नहीं क्या करें तो ठाकुर जी मुस्कुराया और सारे वस्तु का अंदर प्रविष्ट हो गया अनुप्रविष्ट हो ओके एक रिदिम लाए रिदिम जानते हो एक ताल ये दार्शनिक लोग जो भजन करते हैं बड़ा बड़ा जीव गोस्वामी रूप गोस्वामी बड़ा बड़ा सब तमाम जो यूनिवर्स है होल यूनिवर्स इन्फिनिट यूनिवर्स है, है छोड़ दो आपका दिमाग तो चाहेगा ही नहीं यही जो यूनिवर्स दिखाई पड़ता है जो आइंस्टाइन देख के घबरा गया फिलोसोफर कैंट देख के घबरा गया क्या दिख रहा है इतना कैंट जर्मन वो दार्शनिक है कैंट आसमान का आसमान पर नजर रखा तो घबरा गया कौन क्या है इतना सारे चांद सितारे वो क्या हो रहा है था? समझ में नहीं आ रहा एक क्रिएटर मस्त विधि एक क्रिएटर है जो इस जगत को पूरा रिधिम चला रहे रिदिम है ना जिसे आपका अभी ग्रीष गया ग्रीष जाने के बाद अब सीत आएगा ऐसा सर ऋतु ऋतु आत आपका अगर आंखों का ऊपर पर्दा गिर गया तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा जो अंधा आदमी है वो क्या देख सके खा खाली वो क्या क्या देख सके क्या देख सके फ्लेश एंड ब्लड रक्त तो और मांस देखेगा चारों, जहां जहां नेत्र पोरे तहां रक्त तो मांस पूरे आई एम सोफुल जहां देखो वहां लड़की जा रहे वहां लड़का जा है। रहा है ये पूरा वो इतना मूर्ख है और चैतन्य महापौर राय रामन संगत में महापौर बोला है जहां जहां नेत्र पुरे तहां किस पूरे तुम्हारा ऐसा हालत तुम्हारा ऐसा ऐसा अवस्था है तुम्हारा जो जहां जहां ने तो देखते हो हमारा अंदर में देख लिया महापुप चालाकी कर रहा है सचमुच दिखाया हैंग बैठा हुआ है वो सन्यासी राय रामानंद बात करते करते देखा अचानक एक गोरा शरीर जो है सामरा हो गया अरे उसके बाद राधा रानी देखा ऊपर में आलिंगन करके उसके बाद फिर झट से गौर हो गया तो रह राय दट प्रभु चला की मत करो कौन है तुम बताओ हम ये देखा बोले ना तुम गलती देखा तुम तुम गलती देखा तुम्हारा भजन इतना तगड़ा है कि भजन करते करते तुम्हारा दर्शन इतना पवित्र हो गया जहां भी तुम्हारा नृत्य पर वाकिस्तर देखते हो नहीं चालाकी मत करो बोलो तुम कौन है फिर हंस के प्रबू वाला किसी को बोलना नहीं मैं ही हूं गौरांग मैं ही हूँ राधा गोविंद हंस के बता किसी को बोलना नहीं कैसा चला कि देखो साक्षात पंचालिका राधा रानी पंचो इंद्रियों देकर हर बगत कृष्णों का रस पान करते कृष्णों को इतना प्यार करते आप सोचते हो लड़का कि लड़की को पैसा नहीं जब दो वसुंस शुरू हो उसी का ऊपर विचार चले कि बहुत दिन तब तो आपका खोपड़ी में जो विषय है वो थोड़ा सुधर कर सके नहीं तो दो चार दिन का चर्चा में क्या हो? हमको तो संतुष्टि नहीं होता कालना ना दिन जो चर्चा हुआ बहुत कष्ट हुआ हो नहीं पाया किस कारण जरूर होगा किसी ने वैसासन स्पर्श किया होगा कुछ होगा कोई कारण भी ना होता नहीं पहले भी हो जो उधर जिस दिन किसी ने स्पर्श किया किस अवस्था में बस उस दिन ही हमारा कष्ट होता है बहुत बा पहले भी प्रवोचन में है फिर दूसरा दिन बस चेंज किया बस सब ठीक है नॉर्मल कि ठाकुर जी का कृपा ये हरिकथा हमारा नहीं है तो ये जो है आपका जहां जहां नेतृत्व पड़े रक्तमांस फूरे जहां जहां आंखी गिरता है वहां ही रक्तमांस इतना फूलिश है बोका है और विचार करके विचार करके अगर समझने का कोशिश करो गुरु वैष्णव का वास्तव तो अनुगतव करो नाटकवाजी मत करो तो देखोगे क्या हो रहा है बोले जब जड़ का इतना बड़ा साइंटिस्ट लोग है इतना बड़ा फिलोसफर है वो लोग समझ गया टोटल यूनिवर्स का एक सेंटर पॉइंट है ये प्रकृति का प्रकृति में एक तो रिधिम है देर इज समिम सारे दार्शनिक लोग बताया बोला हमको लगता है एक रिदिम है सारे ताल पे चल रहा है ये बरसा आया ये शरत आया ये सीत आया हेमंत तो आया इतना सरो ऋतु चलते रहते ऋतु में हर हर ऋतु का अलग अलग फल है फूल है ये कौन करा रहा है, कौन करा रहा है भाई ये तो ताल है एक एक तो, एक तो एक तो तो है, जैसे म्यूजिक चल रहा है ठीक पकड़ा आप यू आर राइट अनंत ब्रह्मांड लेके भगवान वंशित ध्वनि कर रहा है और वंशी ध्वनि का जो रिधिम है उसका तालो तालो अनंत ब्रह्मांड चल रहा है इसी को ही आगे चल के भजन करते करते उसको काम गायत्री वो जो गायत्री देवी है अपना शरीर को छोड़ के ब्रजमंडल में आविर्भाव तो वो काम गायत्री हुआ वही गायत्री किसी को पता नहीं सुनता ही नहीं वो का, काम गायत्री हुआ ये जो अद्भुत विषय है बड़ा आश्चर्य विषय है जो यहां यहां जो है वो जो साइंटिस्ट लोग भी सृष्टि का रहस्यों का विचार करते करते अंतिम में अमेरिका नासा से पूरा डायरेक्ट ये न्यूज आया कि 100 परसेंट वैज्ञानिक लोग स्थिर हो गया पहले बोला बिग बैंग से सृष्टि हुआ बिग बैंग हम तो सृष्टि तो तो तो तो चर्चा करने के लिए बैठे ये कोई अप्रासंगिक नहीं होगा वैज्ञानिक लोग बोलते हैं बिग बैंग से हुआ आसमान में एक आ, आ, मैटर है वो एजुकेटेड हुआ बिग बैंग तो हम लोग साइंटिस्ट लोगों को ये क्वेश्चन करता है ये सामने आओ ना कितना जगह है कि ये सामने आओ इतना कौन सी बड़ा बात है छोटा मोटा जगह है तो पहले साइंटिस्ट लोग बोलते थे बिग बैंग तो हम लोग क्वेश्चन किया बिग बैंग जो है बिग बैंग में क्या बोलना चाहते हो बोले मैस इज एजुटेटेड उसका बाद यह सृष्टि हुआ हम बोला मैथ मैथ इज एजिटेटेड बट हाउ एजुटेशन होने के लिए एनर्जी सप्लायर कौन है वेयर फ्रॉम दैट एनर्जी केम इसका उत्तर चाहिए तो मैथ एजिटेटेड हुआ ऐसा बोलने से कैसे होगा मैथ का जो एजुटेशन हो जो एनर्जी एनर्जी आए तब तो एजुकेटेड तो, तो, तो मैथ जो एजिटेटेड हुआ ये मैथ कैसे एजिटेटेड हुआ वी इज द सप्लायर ऑफ दैट एनर्जी एनर्जी का सप्लायर कौन है तो उत्तर दे नहीं पाए अंतिम में आज साइंटिस्ट लोग विचार करके बताया एक सुंदर एक सौ तो, तो ध्वनि साउंड उससे विशेषिष्ट हुआ हमारा शास्त्र में पहले से बोला हुआ है विश्व का सृष्टि हुआ एक लो माउंट ऑफ साउंड एकदम निम्न कंपन का एक साउंड वाइब्रेशन इससे का हुआ। हंड्रेड परसेंट बोला पर हम प्रमाण तो नहीं कर सकते लेकिन है 100 परसेंट से और धीरे धीरे हमारा विचार आ रहा है तो सही बात है यही बात तो आता है ना ओंकार ध्वनि से ओंकार रहस्य ओम इति काक्षरम ब्रह्मो एकाक्रम ब्रह्म है ना एकाक्र ब्रह्म ओम ये शब्द है फिर ये गायत्री मंत्र है एक ही वंशी ध्वनि और साइंटिस्ट लोगों का पूरा विचार हम गो माता का जो बुक किताब में ये बता दिया पूरा गो माता का जो किताब है चेतना का जागरण हिंदी बांग्ला अंग्रेजी हो रहा है अभी उसमें पूरा विचार जितना सारे आदमी पढ़ा बोलो है, हाँ महाराजे ठीक पूरा साइंटिस्ट लोगों का विचार दे के शास्त्रों का विचार देके टैली करके पूरा प्रमाण कर दो दे। देखो तो ये अभी जो हम सृष्टि का बारे में चर्चा करने बैठे अदृष्टो कर्मो आदि सब आयु है जीव बताए ना तो इतना सारे वस्तु दिया गया सारे वस्तु आ गया लेकिन सृष्टि का निर्माण हो नहीं रहा है सृष्टि का निर्माण हो नहीं पा रहा है ठाकुर तो जी बोले क्यों नहीं हो रहा है बोले क्या जाने क्यों नहीं हो रहा हमको उत्तर नहीं है लेकिन हो नहीं रहा ठाकुर जी हंसते हुए सब विषय में अनुप्रविष्ट हो गया आफ्टर दैट ठाकुर जी क्या किया एक तो रिधिम संचालित किया एक ताल, एक ताल संचालित किया उसके बाद म्यूजिक जैसे एकतालो तालो में ताल ज्ञान होते रहते म्यूजिक सारे सृष्टि पर पहुंचे रचना शुरू है देवतालो ने स्त जैसे उदाहरण दिया काल काल उदाहरण दिया ना एक फैक्ट्री है फैक्ट्री में रॉ मेटेरियल है सब कुछ है लेबर है रॉ मेटेरियल है फैक्ट्री का पूरा सेट सारे एकदम तैयारी बस शुरू कर दो प्रोडक्शन मार्केट माल में जाएगा क्रेन भी है सब कुछ है पैकिंग का घर है सब कुछ है रॉ मेटेरियल तैयारी तो हो जाए रॉ मेटेरियल आया प्रोडक्शन शुरू हो जाए प्रोडक्शन के बाद पैकिंग हो जाए उसके बाद सारे डिरेक्टर भी है डिरेक्टर भी है बैठा हुआ फोरमैन भी है सारे सब कुछ स्टिल द फैक्ट्री इज नॉट वर्किंग फैक्ट्री काम नहीं हो रहा कोई अगर बोले मैंने क्यों काम नहीं हो रहा काम तो होनी चाहिए होनी तो चाहिए लेकिन हो नहीं रहा एक वस्तु एक वस्तु का अभाव की कारण सिर्फ एक वस्तु का अभाव के कारण फैक्ट्री का क्रियाकर्म सारे बंद है कौन सी वस्तु ऐसा है महाराज हमको तो पता नहीं चलता हम बोले क्यों इसका नाम है कारेंट सब रहे अगर कारंट ना रहे तो इसमें प्रोडक्शन के मशीनरी है सब एडवांस सब कुछ है।, है किस काम का है बोलो कोई काम का है जब ही कारंट आया तो कारंट आया तो प्रोडक्शन शुरू हो गया फोरमैन सब लग गया सब काम पे बस फटाफट सारे प्रोडक्शन मार्केट में गया बिक्री हो सब हुआ हुआ ना जब ऐसे विचार आप रखोगे कि ठाकुर जी ये तमाम जगत का अंदर प्रविष्ट हो के खुद कारक जो व्याण पढ़ा है जो आदमी जानता है जानता है कौन क्यों किसके लिए किसके द्वारा सारे है ना उत्तर है ना कारक का कैसे एंडिंग पड़ा नहीं अंग्रेजी में भी आता है उसका पूरा उत्तर सारे निकालने जाओ आप ढूंढने जाओ तो अल्टीमेटली यू कैन फाइन कृष्ण देर कारोक का जितना सारे केस के एंडिंग है उसका एक एक का अंतिम उत्तर निकालने जाओ तो यू कैन फाइंड फाइन कृष्ण जैसे व्याकरण का व्याख्या के लिए चैतन्य महापू अब विवाह होकर बैठा निमाई जब एकदम हो गया अब निमाई का एग्जीबीशन शुरू हो गया कौन से एग्जीबिशन निमाई का निमाई चैतन्य महापू जिस कारण इस धरती पर आए जिस कारण उसका एग्जीबिशन शुरू हो गया ऑलरेडी सोची आंगन में सोची माता का घर में रहते हुए तब शुरू हो गया निमाई का निमाई शुरू कर दिए एग्जीबिशन फर्स्ट एग्जीबिशन इसका बारे में कई चर्चा हम कर चुके निमाई जब गया धाम से आए तो पागल हो गया रोना रोना बस और हाथ पार छोड़ना शुरू कर दिया रोना शुरू कर दिया पागल का माफी भूमि में गर जाए हैं पागल का माफी ऐसा क्या हो रहा है इसका बारे में घुनाथ दास गोस्वामी जो है सुंदर लिखा है रघुन्द्रनाथ गोस्वामी जी सुंदर चर्चा लिखा हुआ है गौरांगे कदाचित मिश्रा वास विरादी संत अदतम भुज भुजपतो ये जो श्लोक है का का बिकल बिकलो कदो कद बाचा लुठनो भूमो है ये जो का भूमि में भूमि गोरी जाए भूमि में लुटपुट हो रहा है लुठनो भूमो जो गौरांगों का रूप है हृदय उदयो मम मुद, मोदयोति मम हमारा हृदय में वो रूप उदित हो जाए का का करते कहते भूमि में गिर के एकदम क्या वो कृष्ण प्रेम ये जो कृष्ण प्रेम है ज द फास्ट एग्जीबिशन ऑफ रूपानुगा भक्ति जिसको आप रूपानुगो भक्ति बोले ब्रजो रूपानु भक्ति तो फिल्टर के बाद में हम इसका विशेषण है रूपानुगो भक्ति तो हम अभी बताएंगे अभी बोलो प्रेम, यही ओपन टर्म क्या तो ब्रजो प्रेम का अंदर शक् प्रेम भी है बहुत सारे है तो हम ओपन टर्म, तो टर्म दे दिया रूपानुगो भक्ति मन से प्रेम यहाँ है तो उसको ओपन टर्म दे दिया कोई तो ब्रोजो फ्रेम का दैट वाज़ द फर्स्ट एग्जीबिशन स्टार्टेड तब से शुरू हो गया और जो छात्र हजारों हजार जो छात्रों जो है निमाइ का पास व्याकरण पढ़ने के लिए आते थे आ, सब छात्रों को आया गुरु पढ़ाना शुरू कर दो हा हा पढ़ाएंगे चलो आ, जब भी बैठे पढ़ाते पढ़ाते रोते रोते, रोते। छात्रों को बोले क्या हुआ गुरु का पहले कितना पढ़ाते थे सुंदर अब कुछ पढ़ाने जाए तो रोना आ जाता है रो, आ रोते रोते सब पढ़ाना बंद हो प्रभु जी टीका शुत्व वृत्ति धातु जिसका व्याख्या करते व्याकरण में करते करते अंतिम में महाप्रभु का देखो ये धातु का माने क्या है ये देखो कृष्ण जो कुछ भी व्याख्या करे धातु है पुत है जो कुछ व्याख्या करे बाद में देखे देखो इसका नाम है ये देखो पीछे कृष्ण है अरे कितना हिम्मत है देखो धातु है कुछ भी है सब चर्चा करने बैठे सबका पीछे महाप्रभु प्रमाण देते किसी का हिम्मत है तो प्रमाण करे हम गलत बोला किसी का हिम्मत ही नहीं है सारे कृष्ण दिखा दिए जो सारे चीज है तमाम चर्चा करने बैठा बोलो देखो ये सारे कृष्ण है तमाम वस्तु में कृष्ण ही बैठा हुआ है कृष्ण इज द फाइनल गोल कृष्ण इज द आइट अल्टीमेट गोल एट द सेम टाइम कृष्ण इज एवरी वे यू कैन नॉट डिस्कार तुम अगर हिम्मत करो चिल्लाओ चिल्लो तुम बोलो कृष्ण को हम फेंक देंगे संभव नहीं बैठा हुआ है तुम्हारा अंदर तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ इसी बात को तो हम काल अभी तो समय आज नहीं होगा शायद सांको तत्व तो का जो जो सूक्ष्म व्याख्या हम खुलेंगे तो आप दिखाएंगे दो पुरुष आपका अंदर में है पुरुष हम तो स्त्री है नहीं दो पुरुष है अंदर में प्रकृति आप भी हो प्रकृति ये भी है प्रकृति ऐसा ये तो पुरुष बन के बैठे है पुरुष नहीं है इतना तो नाटकबाजी है कर्मोफल को भोगोदने के लिए पुरुष बन के बैठा स्त्री है गाधा है, गोडू ये नहीं है सब जीवों का नाम है पुरुष क्योंकि पूर्व मतलब देहो पूर्व मतलब देहो मंदिर इसका मंदिर जो बैठा हुआ है जो जीवात्मा उसका नाम है पुरुष समझा मेरा पास जो जीवात्मा इस शरीर का अंदर शरीर में नौ दार है नौ गेट है विचार करके देखना इस गेटो का अंदर ये जो मंदिर है ये मंदिर है ये मंदिर में जो बैठा हुआ है उसका नाम है जीवात्मा परमात्मा तो है ही है परमात्मा छोड़ के तो जीवात्मा रहता ही नहीं परमात्मा को जीवात्मा को छोड़ता ही नहीं परमात्मा कहीं भी जाओ इनफिनिटी प्रयोग घूमते रहो जंतु जानवर जलो जो पानी कुछ भी हो जाए बस परमात्मा आपको छोड़ने वाला वो साथ ही रहता है आज दो पुरुष आपका अंदर बैठा पुरुष का व्याख्यान कर दिया तो आप पुरुष आपको अगर बोले आपका अंदर में पुरुष है दो पुरुष तो कौन सी दो पुरुष है मारे? दो पुरुष क्या बात है पुरुष है नारी नहीं है ना दो पुरुष है दो पुरुष कभी सुना ही नहीं हम सुना नहीं अब दो पुरुष है एक पुरुष है परमात्मा एक पुरुष है जीवात्मा दो पुरुष है दो पुरुष का कंसेप्शन है ये परमात्मा जो है ये परम पुरुष है ये दुनिया का ये प्रपंच का कोई भी वस्तु ठाकुर जी का अट्रैक्शन नहीं कर सके और शुद्ध गुरु वैष्णव जो है उसको भी दुनियादारी का जितना ही लुक्रेटिव चीज हो, हो चीज दुनिया का ऐसा कोई चीज नहीं है जो शुद्ध गुरु वैष्णव को अट्रैक्शन कर सके लोग दिखाए लुभाया इस नॉट पॉसिबल गुरु वैष्णव उसका नाम है जिसको किसी भी हालत से आप उसको माया में गिरा नहीं सकोगे नट संभव संभव नहीं वो किसी भी वस्तु व व्यक्ति किसी चीज का लिए उसका अंदर यहां तक ये प्रतिष्ठा भी टाटी पेशाब का बराबर देखता है अगर वैश्विक प्रतिष्ठा है तो हाथ जोड़ के ले लिया ले माला पड़ा आ जा कितना माला पड़ा है पड़ा लेकिन हमारा कुछ भी कह रहेगा ना माला ठाकुर जी को पढ़ा है हमारा गुरु जी को पहना है हम तो माला पहना नहीं कहा अब देखा इतना बड़ा बड़ा माला पहना माला पहना हमने नहीं पहना हमने गलत देखा हम सब गुरुजी को दे दिए हम अगर एक माला आपसे पहन ले तो हमारा बंधन की कारण हो जाए हम नहीं लेंगे कुछ कुछ चीज सब गुरु सेवा में लगाओ यही मेरा एडवाइस है तो ये जो है दो पुरुष कहाँ से आया एक है परमात्मा है एक है जीवात्मा जीवात्मा जो है उसको वो तो किसी शोरी छोड़ के रहेगा नहीं जीवात्मा आसमान में घूमते रहे कितना टाइम गिर जीवात्मा ये सॉरी छोड़ा और तुरंत कर्मफल भोगने के लिए दूसरा शरीर में घुस जाए सब सबसे हुआ है रुका हुआ नहीं कुछ सब सृष्टि का जो पूरा चेन वाइज चल रहा है एक रिधि में है जैसे म्यूजिक चल रहा है सुंदर करके तो ये जो जीवात्मा है वो जीवात्मा का जो भोगने का वासना है इसका नाम है पुरुषाकार उससे हम देख लेंगे हम कर लेंगे ये जो अहंकार यही इसका बारे में हम चर्चा करेंगे सुंदर चर्चा तो ये जो जीवात्मा है ये हर हालत में जड़ जगत का एक प्रपंचों का जो विषय है इसका साथ लुटपुट हो सकता है ये जो जीवात्मा है जीवात्मा टीनिशो ये किसी भी हालत माया मुह में गिरने का एवरी पॉसिबिलिटी लेकिन परमात्मा जो ये इसको किसी भी हालत से क्योंकि वह परमात्मा है स्वयं ठाकुर जी आपका जो क्रियाक्रम है अर्थात जीवात्मा का जो क्रियाक्रम जो क्या कर रहा है क्या धंधा है इसको वाच कर रहे है। इसका वाच कर रहे है, क्या कर रहे हैं क्या चाहता है और जब आप किश्न भोलकर जब लोग में आ जाए भोगने के लिए तत्पर हो जाए तो युष्मत प्रसंग विमुखा यह संसरण ये शब्दों का लाया फिर पहले उच्चारण किया था अब यह मैथमेटिक्स टैली कर दिया देखो जब ठाकुर जी का धाम नाम रूप गुण इसके द्वारा अब आप, आ, आपका मान में लोभ आ जाए आनंद आ जाए तो आप चित धाम चित धाम अथवा अपराखित विषय में जाना शुरू कर दे आपका जो गमन है शुरू क्योंकि संसार तो आपका स्वरूप में है नहीं पहले भी हम स्टार्टिंग में व्याख्या किया संसार जो मेटीरियल संसार इज नॉट दे संसार बोल के कोई चीज है ही नहीं ये तो तुम्हारा कर्म फल भोगने के लिए एक फील्ड है ट्रीटमेंट के लिए आपको भेजा गया आप कैदी है आपको ट्रीटमेंट के लिए ये जीवात्मा को यह शरीर दिया गया और सुख दुख को भोगने के लिए मोटा शरीर का जरूरत है ही है बिना मोटा शरीर सुख दुख कैसे भोगोगे इसीलिए ये इस शरीर दिया गया और ये शरीर पकाने का बाद अगर सही शरीर मिला तो ये गुरु वैष्णव का संग हो गया तो उसका बात क्या होगा आपका नित्य धाम में जाना शुरू कर जीवो का जीवों का जो लाइन है जीव जीव जीव शक्ति तो सोती एक लाइन एक डिम, एक जो है यहां पानी है यहां लैंड है लैंड और पानी पानी आया इधर इधर गया, यहां से लैंड शुरू हुआ तो पानी और लैंड दोनों का जो डिमार्केशन दि, पानी भी नहीं लैंड भी नहीं ऐसा तो कोई जगह है कौन सी जगह है बहुत ऐसा जगह है जो पानी और लैंड पूरा जुड़ा ये जो लाइनिंग है इसी लाइन पे सारे जीवात्मा का स्थिति है समझा मेरा बात यह चिज जगत है यहां जड़ जगत है ये मटेरियल जगत है मटेरियल जगत का संसार सिंधु संसार सिंधु तरण हिंद इत्यादि बताए बताया ना संसार सिंधु है सुख दुख की सिंधु और ये आनंद का आनंद का सिंधु ब्रह्मो का बारे में वेदांतों में बताया गया था बताया ना आनंदम ब्रह्मो ब्रह्मो किसको बोलता है बोले आनंदम ब्रह्मो मायावादी लोग बोलते आनंदम ब्रह्मो हम बोले आनंद क्या आसमान में घूमता है क्या आनंद तो किस आधार में होना चाहिए है आनंद कोई आधार में न रहे तो इसका रिफ्लेक्शन आएगा तब तो आनंद कह आनंद बोल के कोई भूत है आनंद कोई भूत है क्या पेत है आनंद नामक जो विषय है इसको देखने के लिए एक तो आधार तो चाहिए आपका अंदर में आनंद है आपका आनंद हम देख रहे हैं बुरा आनंद में है तो आधार तो चाहिए बिना आधार आनंद कैसे रह जाए होता नहीं तो मायावादी लोग को पूछे आनंदम ब्रह्मो तो आप बोलते ब्रह्मो निरा का अरे कैसे तो आनंद कैसे आया पर पल में पल पल में हम लोग मायावादी सिद्धांत को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं फिर भी वो लोग का शरम नहीं इतना बेसरम है ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है ठाकुर जी का स्वरूप नहीं है सच्चिदानंद रूपायो विश्व हे तबे तपत्र विनाशायो श्री कृष्णायो भुयम नम इत्यादि देकर शुरू किया क्या ना आनंद नहीं है आनंद है ही है भरपूर आकाश बाताश में देखो जब यहां तक की पाठ जो कर रहे हैं वहां आकाश बाताश में आनंद आनंद महिमा बोला वाने? वो आनंदमयी महा जो है वो आनंद कहा मिला वो आनंदमय मा कौन है जोगमाया जड़ जगत का आदमी देख रहा है कि महामाया दुर्गा चंडीपाट में है। आनंदमय मा का आविर्भाव हुआ ये चीज जगत का है वो चिन्हय आनंद आनंद जड़ आनंद भी होता है दो किस्म का जड़ जगत में जड़ो आनंद अपरागित जगत में अपरागित आनंद तो हमारा शास्त्रोकारों ने बताया जे ये जड़ जगत का जो विषय है जो कुछ भी देख रहा है कुछ है ये जगत साबित करता है प्रमाण करता है जे ये वास्तव जगत बोल के एक है समझा ये जगत में जो प्रीति है प्रेम है जो जैसा है ये प्रमाण करता है कि अपराखिक जगत बोल के एक चीज है अपरागित जगत अगर नहीं है तो कैसे इस जगत आया अपराखित जगत का हमारा दार्शको दार्शनिक शास्त्रोकारों ने विचार करके बताया दिस मेटेरियल वर्ल्ड इज अ पर रिफ्लेक्शन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड वर्ल्ड जो है, और जगत का है इसका बारे में दोस्तों हम जो शुरू करें, एक एक करके हिसाब करके हम बताएंगे आप घबरा जाओगे तब सोचोगे भगवान का जो प्रीति है भगवान का जो रास है वो की जड़ो तो नहीं है ये सब पहले हम व्याख्या करेंगे उसका बाद आप समझोगे कि नहीं हम तो जड़ जगत का विषय सोचा कि यही दुर्गंध दूषित प्रेम है प्रीति है शरीर का संबंध है नहीं कुछ नहीं है सब बेकार अभी जो है जो ये सब सृष्टि ब्रह्मांडो रचना के लिए ठाकुर जी इसका नन में प्रविष्ट होके सारे हृदय में एक तो ताल दे दिया एक म्यूजिक चलाए उसके बाद सारे सृष्टि जो है आइसोलेटेड था समझा नहीं मेरा समझ में नहीं आया सृष्टि का जो इनग्रेडियंट सृष्टि करने की जो मैटर जो वस्तु का जरूरत है तमाम वस्तु उपस्थित है लेकिन सृष्टि नहीं हो रहा हो पा रहा है किस लिए ठाकुर जी ने अंत में क्या किया सृष्टि का अलग अलग वस्तु जो है आइसोलेटेड रूप में सब उपस्थित है लेकिन उसका अंदर में कोई हारमोनाइज करने वाला नहीं समझा मेरा बार? सब है अपो तेज मरुद्वम सब कुछ है बस सब कुछ है है तो है ठीक है लेकिन जब ठाकुर जी ठाकुर जी जब ताल लगाया अनुप्रविष्ट हुआ तो देखे महाराज सारे पंचो जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर प्रपंचों को निर्माण शुरू कर दिया क्योंकि खिति अपो तेज मरुद्वम आइसोलेटेड रह जाए तो सृष्टि कौन का सृष्टि तो होगा नहीं समझा मेरा बात खिथी अपो तेज मूर्ध अलग अलग रह जाए तो हमारा क्या फायदा है वो सब मिलकर एक दूसरे से हारमोनाइज होकर मिलकर जगत प्रपंचो उत्पन्नी उत्पन्न हुआ कितना सुंदर विषय है अब सृष्टि प्रपंचों का निर्माण हुआ और निर्माण का बाद सब देवता लोग अपना अपना महा जो महापुरुष है उसका कैसे आंखें खुला जो जवान खुला कान खुला वो जो परमात्मा का इसीलिए आपका भी कान खुल गया जन्म का बाद सब कुछ नाके खुल गया आंखों से देखते हो कानों से सब मूल जगह है सब मूल जगह है निर्भिन्न तालु निर्भिन्न भिन्न हो गया तब तो देखना शुरू कर दिया फिर ऐसा करके सृष्टि प्रपुंज का सारे निर्वन शुरू हुआ और गीता में है मायाधक्षेना प्रकृति सुराचरम चराचर विश्व जो है हमारा प्रिंसिपल प्रिंसिपलिप अंडर माय प्रिंसिपल शिप ये जगत प्रस कर रहा है ये जगत का क्या है चैतन्य में चौतन्य ये जो प्रकृति है अजगल स्थानी प्रकृति क्या करे पुरुष इसका अंदर में प्रभाव डाला हुआ है ए? सुंदर उदाहरण दिया चैतन्य जैसे किस को बिराज उग्नि उग्निशोक्ति लोहे लोह जैसे करे जारन समझा नहीं बात जारन किसको बोलता है कोई सुनता ही नहीं कुछ जैसे ऐसा औषधी है जिसका अंदर लोहा गरम करके उसका अंदर में डालना है जारन मतलब लोहे का टुकड़ा को लाल कर दो आगुन से फिर निकलो फिर पानी या औषध या कुछ भी चीज है जिसको जारुन बोलता है जारन क्रिया डालो क्वेंचिंग कोंछिंग बोलता अंग्रेजी में तेल का अंदर पानी का अंदर गर्म करो तो ये जो आपका पात्र है छोटा सा पात्र हम लोहे को गर्म किया गर्म करके लोहे को डंडा को उठाया लोहे के डंडा को पानी में घुसाया घुसाने के बाद उठा दिया अब पानी के अंदर हाथ दो अरे कितना गर्म हम तो पानी को पानी को तो आग में नहीं लगाया था पानी क, पानी के ऊपर दिया पानी लगाया था पानी का पात्रों का नीचे आग दिया था नहीं दिया था लेकिन पानी कैसे करूंगा उग्नि शक्ति, उग्नि शक्ति लोह जैसे करे जारन का शक्ति के द्वारा लोहा जैसे जारण क्रिया में ताकत रखता है ऐसा ही प्रकृति है प्रकृति का खुद का कुछ नहीं है प्रधान प्रकृति ये जो है और पुरुष और प्रकृति के मिलन के द्वारा ये तमाम सृष्टि प्रपंच का निर्माण हुआ है अगर पुरुष नहीं है तो प्रकृति कुछ नहीं कर पाए प्रकृति है तो पुरुष नहीं तो कुछ नहीं हो पाए, दोनों का मिलन के द्वारा कैसे अद्भुत टेक्निक प्रपंचों का जो सृष्टि निर्माण चल रहा है ये सब विषय में आप सुनते रहोगे ध्यान देके लेकिन याद रखना बार बार ये सुजग नहीं आएगा एक ही बार आया बार एक ही बार खत्म बस एक ही बार आया और दो नहीं आया ठाकुर जी का इच्छा हो तो आ सकता तो ये जो है हमने ताले निर्माण के लिए सृष्टि का निर्माण मोटा मोटी समझ में मोटा मोटी समझ में आया तो मोटा मोटी स्थूल निर्माण हुआ और माध्यक्ष जितना सारे जीव राशि है भगवान का जो दृष्टि है दृष्टि के द्वारा अब अम ऑफ लाइट इट सिंस ठाकुर जी का आंखों से जैसा लाइट जा ये लाइट नहीं है जितना सारे पूर्वकल्पों में जितना सारे जीवात्मा है सब गुणात अलग बत हमने बताया था ना जीवात्मा का जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताएगा पहले बता दिया वेदांतों से गुणात अलगवत लाइट पार्टिकल का माफी और कुछ और कुछ व्याख्या नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये चिन्ह है ट्रांसजेंडर कोई भी उदाहरण हम देने जाए इट इज नॉट एट ऑल सफिशियंट कोई भी उदाहरण हम देने जाए हम का लेकिन उपाय भी नहीं है कुछ तो उदाहरण देना पड़े कम से कम लोग आदमी समझे तो उसके आत्मा कैसा है न गुना गुण का विचार करो लाइट पार्टिकल का माफी बस इतना ही कैसे लेकिन लाइट पार्टिकल नहीं है लाइट पार्टिकल लाइट तो मेटीरियल है इट सिम्स लगता है ऐसा तो ये जो जीवात्मा सब प्रकृति का गर्भ में संचालित हुआ उसके बाद ठाकुर जी का से प्रपंच निर्माण क्रिया शुरू हुआ धीरे धीरे सारे चौर ऐत्यादि पानी सब जो है दे दे निर्माण किया ठाकुर जी कराया और शांको तत्व तो का मूल विषय जो है किस चौबीस तत्व तो है कोई कोई बताते क्या अठासी तत्व तो, इसका बारे में हम चर्चा करके आज बंद करेंगे क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है वो टाइम हो गया तो आज गिनती करना हिसाब करना काला सृष्टि और शांको तत्व तो का क्यूँ एक साथ चर्चा करेंगे बोल के क्यों रख दिया था ये कारण है सत करने से समुख में आया नहीं तो ये अलग चीज है वो अलग चीज है संको तो तत्व भी मोरल से किए, फिर भी तो ये आप गुण गिर लो हाथों में पंचो कर्मेन्द्रियो पंचो ज्ञान कितना हुआ दस हुआ उसका बाद पांचो भूत और पंचो तन्मात्र कितना हुआ कितना हुआ, कितना हुआ? बीस हुआ अच्छा बीस के बाद मौन बुद्धि चित्तो अहंकार कितना हुआ चौबीस चौबीस के का बाद काल कौरम जो है ईश्वर इसको काउंट करो आठास तत्व आ जाए आएगा ना तो ये अभी हम काल से काल काल से ना तो समय तो नहीं है हमको तो इच्छा लग रहा है आज ही चौथा स्कंध शुरू करें नहीं तो बेकार हो जाएगा बहुत मुश्किल समय नहीं है कम से कम पांच घंटा छः घंटा चर्चा चलते रहे तो थोड़ा बहुत चर्चा हो पाएगा कम से कम कि किसी का हिम्मत ही नहीं है छो घंटा बैठे एनर्जी नहीं है उसका इसका अंदर में उसका प्रेरणा नहीं है प्रेरणा नहीं है जो सद वस्तु आया उसको गोहन करे उसका लिए भी प्रेरणा का जरूरी है नहीं प्रेरणा है तो नहीं तो आप गायत्री में प्रचोदयात क्यों बोल रहे गायत्री में यह प्रोचोदयात शब्द है इसका माने है तुमको प्रेरणा देखियो देखिए तुमको प्रेरणा नहीं दे रहा है तुमने अपराध किया है इसलिए ठाकुर जी तुमको प्रेरणा नहीं दिया है सत वस्तु में सदभावना में भगवान इंस्पिरेशन तुमको नहीं दे रहा है इसीलिए तुम अपराध किया है बहुत। इंस्पिरेशन नहीं आएगा प्रचोदया बोलता है ना आपको तो नहीं दिया जाता है जो तो ये जो है हमने प्रमाण किया जो दो पुरुष है एक पर, परमात्मा पर, परमेश्वर ठाकुर जी परमात्मा का रूप में उसका दर्शन आपको कहा मिले बोले साई विष्णु जो है अनिरुद्ध विष्णु एकदम सुंदर इतना सुंदर है पागल हो जाओ देखने के बाद आप बाल को छीरना शुरू कर देना इतना सुंदर रूप है को खिरदोसाई अनिरुद्ध विष्णु अस्कार किस को किपा करके हृदय में दर्शन दिया तो हो गया अनुसज्जा में सोया हुआ है कितना सुंदर रूप है कितना आख जिसका आंखें है उसका हाथ पैर नाखून कितना सुंदर है जहां आपका नजर नाखून पर नजर पड़े वही देखते रह जाओगे आंखें नहीं हटेगा यह सौंदर्य जो हम वर्णना करना हमारा संभव नहीं है तो ये जो है आपका वर्णन किया तो ये खेरो अनिरुद्ध विष्णु जो है अनिरुद्ध विष्णु ही सारे जीवों का अंदर में परमात्मा का रूप में बैठोगे सारे जीवात्मा का अंदर में जो बैठा हुआ है वो कौन है वो खिरोद अनिरुद्ध विष्णु फिर काल हम चर्चा करेंगे समय लेके आना नहीं तो हम क्या करें उसमें हम बताएंगे मन बुद्धि बुद्धिचित्तो अहंकार कैसा तत्व है सुक्ष तत्व ये जो शरीर जीवात्मा जो बोलता है उसका जो सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धिचित्तो अहंकार लेके सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धिचित्तो अहंकार जो तीनों का फंक्शन है एक ही अंतकरण, एक ही अंतकरण एक ही एक ही अंतकरण का चार फंक्शन है चार फंक्शन किस समय कैसे कैसे होते रहता है और जीवात्मा को कैसे बंधन में डालता है ये सब तत्व तो सांको तत्व तो तो में हम हमारा विचार करने का इच्छा रहा बाकी ठाकुर जी का इच्छा हमारा तो इच्छा ऐसा है लेकिन ठाकुर जी का इच्छा का साथ मेरा इच्छा मिल जाए तब तो काम हो तो सकता औ ना पीतर्त करनाशी ना नाना मनोरथ धिया क्षण भगन निद्रा दैवतर्त रचना योपि देवा जुस्माद प्रसंग विमुखा इंसर जुस्माद प्रसंग विमुखा इंसर वाँछ कल्प दुर्वशिखी बांधु पथिचानन पापन बुष्णु भियो नु